यः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः क्रोध शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेधि यतो यत समीहसे ततो नुमभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः एक और पौरव के साथियों ने अपने अधिकार को ले प्रश्न उठाया मैंने वचन दिया था वचन कुमार चंद्रगुप्त ने दिया था पर वचनों को पूर्ण होने का आश्वासन तो आपने ही दिया था पौरव राजुप्त को एक बार शासन आरोप स्थिर हो जाने दो तत्पश्चात इस राज्यश्री का विभाजन भी कर लेंगे दूसरी ओर चंद्रगुप्त की माता को राज पर पहुँचने की आज्ञा हुई क्या तुम्हारा ही नाम चौदामिनी है आपको मेरे साथ चलना होगा चंद्रगुप्त एवं आचार्य विष्णुगुप्त में चंद्रगुप्त के विवाह को ले विवाद हो रहा था कि चंद्रगुप्त की माता वहाँ पहुंची मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए समर्थक तुम्हारे शत्रु तुम्हारी ताक में बैठे आए माता व पुत्र का मेलन हुआ चंद्रगुप्त सम्राट आज तक तुझे मेरी कभी याद नहीं आई रही कुछ समय पश्चात मला के पौरव के पास चंद्रगुप्त के संभावित विवाह की सूचना ले पहुँचा पिताजी क्या है मूर्ख कुमार चंद्रगुप्त का देवी धारिणी से विवाह करने की योजना बन रही है क्या सुधार फांसने का प्रयत्न कर रहा था सुसिद्धार्थक पौरवराज को फांसने में सफल रहा चंद्रगुप्त के आगमन से अनभिज्ञ चंद्रगुप्त का मातुल सौदामी से मिलने राजप्रसाद पहुंचा यहाँ चंद्रगुप्त यहाँ इस चंद्रगुप्त तुम्हारा नहीं है मातुल क्या कुमार मुझसे भेंट करने के लिए मेरी अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं हां आचार्य अब कुमार को मुझसे मिलने के लिए मेरी अनुमति लेनी पड़ रही है कुमार आपको ऐसे में कष्ट नहीं देना चाहते थे शोणोत्तरा कुमार ऐसी कहना की मुझसे भेंट करने ऐसी कष्ट उन्हें हो सकता है मुझे नहीं अब मेरे लिए क्या आ गया है देव कुमार से कहना कि मैं उनके दर्शन के लिए उत्सुक आचार्य शारंग मुझे ज्ञात है कि कुमार चंद्रगुप्त का आगमन हो चुका है प्रणाम आचार्य कहो क्या कहना चाहते हो कहो कुमार संकोच मत करो आप प्रसन्न है ना आचार्य हा मैं प्रसन्न हूँ आपके आदेशानुसार मैंने अपने मातुल का त्याग कर दिया है आचार्य यही तुम्हारे लिए उचित था कुमार आपको ये जानकर और भी प्रसन्नता होगी कि मेरी माता ने भी मेरे मातुल और अपने बंधु के साथ जीवन निर्वाह करने का निर्णय किया और मेरा त्याग किया मुझे प्रसन्नता नहीं हुई कुमार यदि आप कोई सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई आचार्य तो मुझे विश्वास है की मेरे निर्णय से आपको प्रसन्नता अवश्य होगी मैं वह निर्णय सुनने को उत्सुक हूँ आचार्य मैंने राजप्रासाद का त्याग करने का निर्णय कर लिया है मैं प्रसन्न नहीं हुआ कुमार मैं आत्मघात कर लू तब आप प्रसन्न होंगे नहीं कुमार तुम अपने कक्ष में जाकर विश्राम करोगे तो मैं प्रसन्न होंगे मैं जा रहा हूं आचार्य सारंग राष में ले जाओ आचार्य मैं अपने घर जा रहा हूँ यही तुम्हारा घर है कुमार और यदि तुम्हे विश्वास है की घर जाकर तुम अपनी माता अपने मातुल ऐसी मिलोगे तो यह तुम्हारा भ्रम है तुमने उन्हें जाने दिया था मैंने नहीं कहा है मेरी माता कहा है मेरे मातुल आचार्य सुरक्षित है ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है आचार्य समय आने पर तुम्हे स्वयं उत्तर मिल जाएगा कुमार आचार्य प्रणाम आचार्य प्रणाम कुमार मैंने आपके कार्यकलाप में विघ्न तो उपस्थित नहीं किया आचार्य क्यों, कुमार कुमार आप क्रोधित दिखाई दे रहे हैं एवं असंतुष्ट भी क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं यदि मेरी यहां उपस्थिति आपत्तिजनक है तो मैं आचार्य व कुमार से आज्ञा चाहूंगा पर यदि आचार्य को आपत्ति न हो तो मैं आचार्य के समक्ष कुछ निवेदन करना चाहता हूं कहो आचार्य मुझे ज्ञात हुआ है कि राज से बहिर्गमन करने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता पड़ती है आपने ठीक ही सुना है मुझे अनुमति की आवश्यकता है अब आप यह अनुमति कुमार से ही ले कुमार मुझे आपसे अनुमति की आवश्यकता है आप जा सकते हैं पौरवराज आभार सारंग राव मेरी माता मेरे मातुल कहां है सारंग तुम जानते हो मेरी माता कहां है कुमार क्या तुमने कभी आचार्य की आज्ञा का उल्लंघन किया है कुमार कुमार हमारी माता सुरक्षित है और जितना तुम अपनी माता को ले पीड़ित हो उतना ही आचार्य अपनी जननी मगध को ले पीड़ित है और तुम्हें इतना बता दू तुमसे अधिक तुम्हारी माता को आचार्य की पीड़ा की समझ है इसलिए उन्होंने तुम्हारे नहीं आचार्य के निर्णय को मान्य रखा मैं तो तुमसे प्रार्थना ही कर सकता हूं इसलिए इतना ही कहूंगा आचार्य के मार्ग में मत आओ चारंग मेरी माता के अतिरिक्त यहां मेरा कौन है कुमार क्या तुमने कभी आचार्य से यह पूछा कि उनका यहां कौन है या वहां वाहक प्रदेश में उनका कौन था जिनके चिता पर तुम उन्हें रोते नहीं देख पा रहे हो वे उनके कौन थे कुमार जिन लोगों ने तुम्हारे साथ यहां तक प्रवास किया उनका यहां कौन है हर से हरण ने अपनी मातृभूमि के बजाय यहां मरना उचित समझा उनका यहां कौन था मेरा यहां कौन है निपुणक का यहां कौन है अक्षय का यहां कौन है तुम्हारी व्यवस्था तो समझ में आती है कुमार पर हमारी क्या व्यवस्था है कहीं तुमने सुना है कि भावों का संबंध रक्त के संबंधों से बड़ा होता है कुमार आचार्य के साथ प्रवास करते समय मैंने अनुभव किया था जीवन के प्रवास में मैं अभी उनसे बहुत पीछे हूं तुम उनके स्नेह के पात्र थे इसलिए तुमसे रिश्ता करता था पर आज मैंने जाना है कि तुमने तो आचार्य के पथ पर अभी प्रवास प्रारंभ नहीं किया है भाग्यशाली हूं मैं यहां मेरी जननी नहीं है जिसके लिए मैं विबल उठ भाग्यशाली हूं मैं यहां मेरे आचार्य है तुम होते है और हमारी माता भी पर तुम उस पर भी अपना अधिकार चाहते हो इसीलिए आप तो धर्म के क्या है कुल में पड़े है क्या मैं आपके पुत्रवधू नहीं क्या स्त्री की रक्षा करना आपका धर्म नहीं अचार्य आप तो आपके लिए चारेदजनोजनयो कौरव सदस्य मौन अपने अपने अभिमान पे मर मितने वाले महापुरुषों का पौरुष आज मौन क्यों है क्या आपकी भी द्रौपदी की देह को देखने की अभिलाषा है धिक्कार है तुम्हे या तुम्हारे समाज को धिक्कार है तुम्हे तुम्हारे धर्म और तुम्हारे धर्माचार्यों को धिक्कार है तुम्हे गुरुवंश धिक्कार है पुरुष की प्रकृति को धार प्रकृति स्था मे रक्षा मे पूर्वाभ्यासम शेषात् सके तुम यह दुसाह कैसे कर सकते हो काना जो कार्य तुम्हें करना चाहिए था वो मैं कर रहा हूं दुस्साहस कैसा मेरी ही भूमि पर मुझे पढ़ाओ मत काना मैं भी जानता हूं धर्म मर्यादा नीति मत दासी है मेरी स्त्री कभी किसी की दासी नहीं होती सुधना विश्वास न हो तो पूछो इनसे पांडवों ने जुए में अपनी ही पत्नी को हरा अपनी पत्नी को हां काना पूछो इनसे पहले अपना राज्य और फिर अपनी ही पत्नी को हरा है इन्होंने सुयोधन पितामा आचार्य आश्चर्य मुझे आपने मौन रखा पांडवों ने जुए में स्त्री को दाव पर लगाया और आप मान गए मौन रखा पांडवों ने जुए में जो चाह गांव पर रखा और आपने जो चाहा स्वीकार कर लिया पितामा आचार्य धर्मराज क्या भूल गए थे आप क्या आप इस राज्य के रक्षक हैं स्वामी नहीं भूमि उसकी है जो इसे जोतता है यह भूमि उसकी है जो इसमें बोता है यह भूमि उसकी है जो इसे रक्त स्वेत से, से सींचता है इसका पालन करता है जुए में कैसे दांव पर लगा सकते हैं आप क्या आप भूल गए थे कि स्त्री समाज की मर्यादा है राष्ट्र की मर्यादा है इस समाज की आस्था विश्वास की मर्यादा है उसे कैसे जुए में दांव पर लगा सकते हैं आप धर्मराज वीर अर्जुन भीम नकुल सहदेव तुम्हें तो उसकी रक्षा करनी थी दुर्योधन शासन कैसे तुमने समाज की अस्मिता को दांव पर लगाने दिया क्यों नहीं रोका तुमने धर्मराज को जब उन्होंने राज्य और स्त्री को जुए में दांव पर लगाया जनजन का सम्मान जनजन की संपत्ति दाव पर लग रही थी और आप सब मूक थे मौन थे राजन क्या व्यवस्था है आपके इस राज्य में अपराधियों को दंडित करने की हस्तक्षेप मत करो तुम बिलकुल के विवाद में हस्तक्षेप न करो स्त्री का अपमान हो और मैं हस्तक्षेप न करूरती का अपमान हो और मैं हस्तक्षेप न करू तुम हो कौन हस्तक्षेप करने वाले मैं किसी राज्य का सम्राट नहीं ना ही किसी राज्य परिवार का सदस्य मैं तुम मर्यादा के लिए लड़ने मरने वाला समाज का एक घटक का बकरियां चलाने वाले ग्वालिये हो मर्यादा तुम्हारी भेड़ बकरिया नहीं जिन्हें तुम अपनी बंसी की धुन पर हाँक सको हाँ मैं एक ग्वाला हूं भेड़ बकरिया चराता हूं पर क्या इससे सत्य के लिए लड़ने का मेरा अधिकार उससे छिन जाता है यदि तुम मर्यादा की रक्षा ना कर सको समाज की मर्यादा की रक्षा करने का मेरा दायित्व उसे छिन जाता है यदि शूर वीर ज्ञानी धर्मज्ञ धर्म रक्षक धर्मराज धर्म की रक्षा करने में स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ हो तो उससे धर्म की सत्य की रक्षा करने का मेरा दायित्व मुझसे छिन जाता है यदि आप योग्य नहीं है तो मैं अयोग्य हो जाता हूं सुयोधन मैं एक ग्वाला हूं गाय बकरियां चराता हूं पशु को भी माता समझता हूं माता कहता हूं मान देता हूं मान करता हूं पर पशु यदि पशुता पर उतराए तो उसे दंड भी देता हूं पितामा आचार्य धर्मराज विद्वान नर कोई समझाए मुझे कि यदि कोई शासक सम्राट उत्तरदायी पशुता पर उतराए समाज की मर्यादा को वो फाड़ ही खाए तो एक ग्वाले को उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए काना तुम मर्यादा भंग कर रहे हो सुयोधन मैं ग्वाला हूं गाय बकरिया हाँकता हूं पशुओं को मार्ग दिखाना उन्हें मार्ग पर लाना मुझे भली भांति आता है काना धर्म की मर्यादा जानता हूं सुयोधन इतना ही गर्व है अपनी भूजाओं पर तो उठाओ अस्त्र चलाओ जो भी शस्त्र है तुम्हारे पास मैं निर्णय के लिए तैयार हूँ जीवत् न जान पा शार कुमा सुरक्षित है कैसे हुआ अक्षय कुमार के शत्रुओं ने कुमार पर विष्व प्रयोग करने का प्रयास किया और उनके विफल होने पर उन्होंने कुमार के कक्ष को अग्नि को समर्पित करने का प्रयत्न किया पर सुदैव से कुमार देव विपत्तियों से कुमार की रक्षा करें आर्य कुमार का इस समय एकांतवास योग्य होगा से सतर्क कुमार, शत्रु सतर्कि कुमाक्षा करे अप एका प्रणाम तर्त बिना प्रयत्न के मारा जाता, पर ये से गया? पचके ग ओ, दुष्ट कुमार की रक्षा करने में भी सफल रहा देखता हूं कब तक कुमार का साथ देता है मले यह साहस किसने किया दंड की घोषणा में सम्राट के पुराने सेवक के नाम है पर सत्य सत्याचार्य विष्णुगुप्ति जानते हैं और इस अग्निकांड के सूत्रों का अभी तक किसी को कोई ज्ञान ही नहीं कहीं उस दुष्ट का ही कोई खेल तो नहीं क्या वो आग से खेलने का साहस कर सकता है मलय वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है मान लो कि यह पूनित कार्य उसने नहीं किया है तो भी हमारे प्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है अब हमें यह सोचना है कि हमारे शत्रु का यह शत्रु कौन है जो हमसे पहले कुमार चंद्रगुप्त को समाप्त कर देना चाहता है कौन हो सकता है पिताजी यह रहस्य तुम मुस्तक ही रहने दो पुत्र जाओ विश्राम करो कहीं वह अमात्य राक्षस तो नहीं कुमार चंद्रगुप्त कुशल तो है हाँ चार्य प्रणामायण मैं कुमार की हत्या करने के प्रयास करने वाले षड्यंत्र कार्यो को कारागार में देखना चाहता हूं कितना समय चाहिए आपको मैं शीघ्र ही मैं आश्वासन नहीं चाहता मुझे शीघ्र ही उत्तर चाहिए जो आगे महामत सुगाम प्रासाद में हुए अग्निकांड में कुमार चंद्रगुप्त के कक्ष के नीचे बने भूगर्भ से कुछ शव एवं कुछ अस्थियां प्राप्त हुई हैं उन्हें अपने अधिकार में ले सकते हो जो आ अग्निकांड के पीछे यदि आचार्य स्वयं नहीं तो, तो कौन भगुरायण प्रसादना कुमाचन्द्रज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दुर्घटनामेकर्माचारि मृत्यु अपराधी कला अको भगिकाण्ड कायित्व व्यक्ति ंग प्रसाद में है आप उसे जानते हैं उसे तुम भी जानते हो किसकी बात कर रहे हैं आप आचार्य विष्णुगुप्त आचार्य विष्णुगुप्त जो मारे गए हैं वे हमारे साथी थे था जो तुम समझ रहे हो वही सत्य है पर आपने मुझे सुरक्षा की दृष्टि से मैं तुम्हें इस अभियान से दूरी रखना चाहता था ओ, तुम्हारी से कोई और सोचना आरे आपसे गुप्त भेंट करना चाहते हैं अरे पर आज कुमार पर आक्रमण हुआ है कल हम पर भी आक्रमण हो सकता है ऐसी स्थिति में हमारा यहाँ रहना संकुटों से मुक्त नहीं है पर जानता हूं मलहराज पर मगध की राजश्री पाने के लिए हमें थोड़ा तो साहस करना ही होगा कहीं आपका साहस करने का तात्पर्य प्राण गवाने से तो नहीं है पोरराज प्राण गवाये आपके शत्रु आप क्यों कश्मीर नरेशियाँ इसी प्रकार रही तो मुझे लगता है की हमें ऐसी कोई जीवित नहीं लौटेगा आप व्यर्थ में भयभीत हो रहे हैं कुलूत नरेश पर आप कुमार ऐसी चर्चा क्यूँ नहीं कर लेते भले यह अवसर कुमार का साथ देने का है इस समय कुमार ऐसी सम्पत्ति के बंटवारे के बारे में बात करना हमें शोभा देगा पहले कुमार को इस आघात से मुक्त तो लेने दो पौरवराज हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते शांति के अभाव में आप मगध की संपदा पा भी गए तो मगध से प्रस्थान कैसे करेंगे आपके कहने का तात्पर्य क्या है परवराज जिन्होंने कुमार पर आक्रमण किया है वे हम पर भी आक्रमण कर सकते हैं तो क्या मगध में शांति प्रस्थापित होने तक हम हाथ पो धरे बैठे रहे पौरवराज हमारे पास और कोई मार्ग भी नहीं है और यदि कुमार के शत्रुओं ने हमें लक्ष्य बनाया तो एक मार्ग है क्या मार्ग है जब तक मगध में शांति प्रस्थापित नहीं हो जाती नगर से बाहर हम अपने अपने स्कंधावरों में लौट जाए इस प्रकार हम अपने सैनिकों के बीच सुरक्षित भी होंगे और स्वतंत्र भी और जैसे ही स्थितियां अनुकूल हो हम कुमार से चर्चा कर लेंगे तब तक कुमार की गतिविधियों पर दृष्टि रखने के लिए हमें से एक कुमार के साथ राजप्रासाद में निवास करें मेरी दृष्टि में इस कार्य के लिए मलयराज उपयुक्त होंगे क्यों मलयराज मैं मेरा स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं रहता इसके होगा। क्यों पर है। जानते हैं कि मुझे आखेट का व्यसन है और मैं राजप्रसाद में बहुत दिनों तक टिक नहीं पाऊंगा तो आप में से स्वेच्छा से जो इस दायित्व को स्वीकार करना चाहता है वह स्वयं को प्रस्तुत करे पौरवराज आप ही तो हमारे प्रतिनिधि हैं आपसे अधिक योग्य कौन होगा और यदि को आपत्ति हो तो वो अपना विरोध व्यक्त कर सकता है यदि बहुमत का यही निर्णय है तो मैं कुमार पर दृष्टि रखने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करता हूं पर आप लोग इंद्रियों को वश में रखिएगा <laughs> <laughs> आप तो इंद्रिय जय ही है नृद्धावस्था <laughs> में ज्ञान प्राप्त हो ही जाता है <laughs> आपको क्या आवश्यकता थी ये दायित्व स्वीकारने की पिताजी पाना है तो थोड़ा सा पिताजी मलय क्या तुम पाटलिपुत्र में भिक्षा मांगना चाहते हो यदि मैं मगध की संपदा इनके बीच बांट देता हूं तो तुम्हारे लिए क्या शेष रह जाएगा एक बार कुमार से मुक्ति पा लेने दो फिर आवश्यकता पड़ी तो कुमार का उनके विरुद्ध और आवश्यकता पड़ी तो उनका कुमार के विरुद्ध उपयोग करूंगा इस स्थिति में विजय हमारी ही होगी पिताजी अब कुशल राजनीतिज्ञ ही नहीं कूटनीति भी है जाओ मले। अब निश्चिंत होकर विश्राम करो मैं आगे की सोचता हूं देवी धारिणी आपके पुत्री हैं, देवी जो आप जानते हैं वो आप मुझसे पूछ कर अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं इसीलिए मैं आश्चर्य था कि आप अपनी पुत्री का आहित कैसे कर सकती हैं, जबकि आप स्वयं देवी धारिणी की माता हैं. आप कहना क्या चाहते है आचार्य आप देवी धारिणी के विवाह का विरोध क्यों कर रही है क्यूँकी मैं धारिणी को हिंसक पशुओं के परिवार में भेजना नहीं चाहती वो मेरी पुत्री है आप जिस नाम से चाहे कुमार चंद्रगुप्त को पुकारे पशु कहे आपात की मैं आपके अभिव्यक्ति की, की स्वतंत्रता को कुचलूंगा नहीं पर मुझे सम्राट का पालन करना ही होगा क्योंकि सम्राट पर सौंपा कही मैं जानती हूँ आप भली भांति समझ रहे हैं नहीं देवी मैं आपके कहने का आशय नहीं समझ पा रहा हूँ मृतकों के नाम पर अब आप और क्या क्या करना चाहेंगे आचार्य अच्छा होता की आप हमारे साथ भी वही व्यवहार करते जो आपने सम्राट के साथ किया अभी आपके वान का समय नहीं आया है वरना मैं आपका मार्ग नहीं रोकता कह रहे आप आपने सम्राट की हत्या की है यहां मेरे अतिरिक्त सच और कौन जानता है देवी आप अनुमान कर सकती है पर आपका अनुमान सच हो या आवश्यक नहीं यदि सत्य केवल आप ही जानते हैं तो आप ही सम्राट ऐसी कन्यादान करने को कह सकते हैं इसमें मेरी अनुमति की क्या आवश्यकता है मैं समस्त नंद परिवार को प्रसन्न देखना चाहता हूँ इसलिए आपको देवी देवीधारणी के विवाह में अमृत बनने का कष्ट दे रहा हूं और जीवन के मोह से मुक्त वान प्रस्तुत कन्यादान करते हैं देवी वह भी सम्राट ने मुझे दिया कन्यादान भी मैं करूंगा आपको मात्र सहमति देनी है। तुम ऐसा नहीं करोगे विष्णुगुप्त आप मुझे आदेश दे रही है तुम की हो तुम की हो। आप मुझे अवश्य पात ले पर मैं आपको सूचित करना अपना कर्तव्य समझता हूँ दिवस मैं सम्राट धनन की इच्छा अनुसार धारणी का विवाह कुमार चंद्र से करवा दूंगा अब आप मेरा निर्णय स्वीकार करें स्वीकार आपको विवाह में उपस्थित होना ही होगा अब आप जा सकती है तुम हा <laughs> <laughs> रक्षा का कोई मांग ढूंढ पुत्री या आत्महत्या कर ले पर इन दुष्टों के समक्ष विवश मत होना मैं तेरी हत्या कर देती मैं तेरी माता हूं। मुझसे ये पाप नहीं होगा अपनी मुक्ति का कोई माग ढूंढ पुत्री अपनी मुक्ति का कोई मांग ढूंढ <laughs> मेरे काफ से बाहर जाइए क्या तुम्हारे लिए मुझे विशेष आज्ञा देनी पड़ेगी क्षमा करे देवी पर उन्होंने मुझे इस क्रीडा के लिए विवश किया था मैं एक चाहती हूं दासी देवी मैं तुम्हारी का पालन अवश्य करती, यदि तुम स्वस्थ स्वस्थ होती, पर... मैं हूं दासी. तुम्हारी वाणी में यदिताडना कस्वर स्पष्ट है कि तुम स्वस्थ निणी कु चा हु ए स्नेह तु मे सहायता स्नेह धारिणी पर मैं स्त्री हूं जीवन में साथ देती हूं दुख में साथ देती हूं सुख में साथ देती हूं कष्ट में साथ दे सकती हूं पीड़ा में साथ दे सकती हूं पर यह तुम मुझसे क्या कह रही हो स्त्री हूं और आज आज यही मेरी विवाजता है क्षमा करे देवी मैं दास कर्म करने के लिए नियुक्त हुई हूं पर यदि तुम्हारा स्त्री तुम्हारी विवस्था का कारण है तो मैं तुम्हारी सहायता करने को प्रस्तुत हूं पर उससे पहले मैं तुम्हारी विवस्थता का कारण जानना चाहूंगी वो मेरा विवाह मेरे पिता के हथियारे से करवा रहा है कौन तुम्हारा विवाह किससे करवा रहा है वो वो तुष्ट कौन वो आचार्य विष्णुगुप्त आचार्य विष्णुगुप्त करवा रहे वो तुम्हारा विवाह मेरा विवाह कुमा चन्द्रगुप्त है कुमार कुमा चन्द्रगुप्त कन्दपुत्री धनन्द्री के संभवी मेरे स्नो की मे हत योजना बना तु कुमा चन्द्रगुप्त सम्राट धनन्द वो का शत्रु है मा। तुम्हारा उससे नहीं होगा चाहे मुझे कुमार की हत्या करनी पड़े एक कोपाल के पुत्र का विवाह से संभव नहीं है धारिणी धारिणी मैं नहीं जानती थी घोर षड्यंत्र रच रहे है आचार्य और चंद्रगुप्त अन्यथा में कभी यहाँ ना आती क्या तुम्हें यहाँ मुझे आचार्य विष्णुगुप्त ने तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा था अर्थात उनकी योजना तो मैं भी नहीं जानती थी पर क्या तुम उन्हें जानती हो हाँ देवी जिसे तुम कुमार चंद्रगुप्त कहती हो वो मेरा ही पुत्र है प्रणाम कुमार चार्य कहो कल मुझसे पहले आप सुगा प्राद के मेरे कक्ष में गए थे तुमसे पहले मैं सदैव तुम्हारे कक्ष में जाता हूँ कुमार में नवीन क्या है पर कल से पहले मेरे कक्ष में कभी आग नहीं लगी क्या तुम्हें अपने कक्ष में आग लगने की लंबे समय से प्रतीक्षा थी नहीं आचार्य तो फिर तुम अपना समय व्यर्थ क्यों कर रहे हो कल मेरे कक्ष में आग लगने के कारणों को तो आपने जान ही लिया होगा आचार्य जितना तुम जानते हो उससे अधिक मैं नहीं जानता कुमार वो आग मेरे शत्रुओं ने ही लगाई होगी हत्या मित्र भी कर सकते हैं कुमार शत्रु मेरी हत्या का प्रयास करें तो बात समझ में आती है मित्र मेरी हत्या का प्रयास करें तो भी बात समझ में आती है पर आप मेरे आचार्य विष्णुगुप्त मेरे कक्ष को अग्नि को समर्पित करें तो बात समझ में नहीं आती है आचार्य कुमार तुम्हें विष्णुगुप्त समझ में नहीं आ रहा है अग्निकांड अब तो दोनों ही समझ में नहीं आ रहे विष्णुगुप्त समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं उसे समझने के लिए तुम्हारे पास बहुत समय है और अग्निकांड पर विचार कर अपना समय व्यर्थ मत करो तुम्हारी समस्या समाप्त हो गई कुमार क्या मेरे कक्ष में आग लगाने का आदेश आपने दिया था आचार्य नहीं तो मेरे कक्ष में आग लगाने का आदेश किसने दिया था आचार्य इसका उत्तर भी वे दे सकते हैं जिन्होंने तुम्हारे कक्ष में आग लगाई और जिन्होंने आग लगाई स्वयं वे अग्निकांड में मृत्यु को प्राप्त हुए उत्तर तुम जानते हो कुमार क्या वे इतने मूर्ख थे कि कुमार चंद्रगुप्त की हत्या के प्रयास में उन्होंने स्वयं आत्महत्या की यदि कोई मूर्खता करे तो क्या उसमे मेरा दोष है कुमार आप इतने निर्दयी क्यों हो गए है आचार्य क्या तुम मेरे संबंध में अपना अभिप्राय व्यक्त कर रहे हो कुमार मेरी रक्षा करने के लिए आपको उनकी हत्या करने की क्या आवश्यकता थी तुम्हारी हत्या के प्रयास में वे स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुए तो क्या इसके लिए मैं दोषी हूं कुमार यह स्वीकार क्यों नहीं करते कि आपने उनकी हत्या करवाई है आचार्य तुम प्रमाणित क्या करना चाहते हो कुमार यही कि आप उन्हें बंदी बनाकर मेरी हत्या की योजना के पीछे कार्यरत व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते थे परंतु आपने ऐसा नहीं किया अभी तुम स्वयं अपने हाथों समस्त सूत्रों को नष्ट कर दिया कुमार तुम्हें सूत्रों के समाप्त होने की चिंता है या सूत्रधार को जानने की आप मेरा उपहास कर रहे हैं आचार्य कुमार तुम मेरा समय व्यर्थ कर रहे हो नहीं चाहिए मुझे आपका राज्य जिसमें मुझे निर्दोष व्यक्तियों की हत्याओं का मूक दर्शक बनना पड़े नहीं चाहिए मुझे आपका राज्य जिसमे मुझे पल पल आरोप छल कपट का साथ देना पड़े नहीं चाहिए मुझे आपका राज्य जिसकी नींव मुझे हत्याओं की श्रृंखला आरोप रखनी पड़े आचार्य राज्य करोगे तो क्या करोगे कुमार मुझे आप अपनी इच्छाओं के पास ऐसी कब मुक्त कर आचार्य मेरी इच्छाएं पूर्ण हो जाने पर आचार्य तुम जा सकते हो कुमार मैं जा रहा हूं आचार्य पर विश्वास रखिए मैं आपकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं होने दूंगा शारंग शोणोत्तरा को मुझसे मिलने की सूचना भेजा मां चंद्रगुप्त क्या यह सच है कि तू ननसुता से विवाह कर रहा है मैं म नन्द सुता विवाहीं काता मा नन्द नहीं करना चाहता चार्य श्रणोत्तरा हाँ आचार्य कुमार की माता कुमार से मिलने भी आई होंगी हाँ आचार्य देवीधारणी ने कुमार चंद्रगुप्त ऐसी विवाह करना पुनः स्वीकार कर दिया होगा हाँ आचार्य कुमार देवी धारणी से विवाह नहीं करना चाहती देवी धारणी कुमार से विवाह नहीं करना चाहती तो विवाह कैसे होगा श्रणोत्तरा इसका उत्तर देने में मैं असमर्थ हूँ आचार्य क्या तुम्हे अपने सामर्थ्य पर विश्वास है श्णोतरा मैं आपके कथन का तात्पर्य नहीं समझी आचार्य तुम्हें देवीधारणी को विवाह करने के लिए तत्पर करना होगा बल से या बुद्धि से तुमने उत्तर नहीं दिया क्षणोत्तरा मैं स्त्री हूं आचार्य स्त्री ना भी होती तो मैं देवी धारणी को कुमार से विवाह करने के लिए विवश न करती यह स्त्री की मर्यादा के विरुद्ध होगा आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए मेरे लिए क्या दंड है आचार्य तुम जा सकती हो शनोत्तरा न जाने कितनी मर्यादाओं का उल्लंघन करने का दंड तुम्हें भगतना होगा विष्णुगुप्त श्रोणोत्तरा शोणोत्तरा मेरा एक संदेश देवी धारिणी तक पहुंचा दोगे आप आज्ञा दीजिए आचार्य श्वणोत्तरा धारिणी से कहना की मैंने उसे क्षमा याचना की मैं कुमार एवं नंद परिवार दोनों के हित में निर्णय लेना चाहता था पर यदि मेरे इस प्रयास से दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती व्यक्तिगत सम्मान स्वाभिमान अभिमान आहत होता है तो मैं उन सब से क्षमा चाहता हूं जिन्हें मेरे इस प्रस्ताव से पीड़ा हुई हो धारिणी से कहना कि वह अपनी इच्छा अनुसार विवाह करने के लिए स्वतंत्र है नंद कुल की स्त्रियों से कहना कि वे धारिणी के विवाह को ले चिंतित ना हो कुमार की माता से कहना कि मैं दोनों पर अन्याय करने से बच गया अब वे भी अपनी इच्छा अनुसार अपना मार्ग चुनने के लिए स्वतंत्र हैं कुमार से कहना कि अब मेरी आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं है वे स्वतंत्र हैं उनकी माता उनके मातो स्वतंत्र हैं सब स्वतंत्र हैं अपने अपने दृश्य से अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनसे कहना कि मुझे अपनी त्रुटि का आभास हो रहा है धीरे धीरे मैं समझ रहा हूं कि मैं गलत कोई अधिकार नहीं है मुझे अपनी अभिलाषाओं को उन पर थोपने का जाओ सोनोतरा मेरे इस कथन में कोई छल कोई कुटलता नहीं है जाओ आचार्य कोई आचार्य अजय बड़ी देर से राजप्रासाद के बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं चलो शर् वा नहीं आएगा कहां होंगे संभव के, के भवन में शुणोत्तरा मैं आचार्य अजय के भवन हूं। क्षमा करे कुमार आप का त्याग नहीं कर सकते ऐसी आचार्य की ही आज्ञा है श्रोणोत्र मैं आचार्य के दर्शन करना चाहता हूँ क्षमा करे कुमार उसके लिए आपको आचार्य के आगमन की प्रतीक्षा करनी होगी शुणोत्तरा मैं आचार्य की प्रतीक्षा नहीं कर सकता विवश हूं कुमार कुमार आचार्य मंत्रणा कक्ष में उपस्थित हैं ाम आचार्य आयुष्यमान भवा आचार्य आप कुमार मैंने निर्णय कर लिया है अब तुम स्वतंत्र अब तुम मेरी आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं इतना ही क्यों अब मुझे तुम्हें आज्ञा देने का भी कोई अधिकार नहीं अधिकार था भी नहीं एक बार तुम व्यवस्था के सूत्र संभाल लो फिर मैं तुमसे आज्ञा मांग लूंगा आचार्य आप ऐसा क्यों कह रहे हैं तुम जाओ कुमार जाओ कुमार मुझे एकांत चाहिए चल छू पीछे चलता धीरे धैर्य स्वामी राजसी स्नान के आनंद के लिए थोड़ा धैर्य तो रखना ही पड़ता है और कुछ दिनों पश्चात तो आपको प्रतिदिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी बातें पुनः त्रुटी हो, हो गई मैं कुछ चमकी आपके हित के विचारों में खो गया था मेरे हित के विचारों में ओ, करें करें पुना, पुना हो गई तक, तुम अपना कथन पौन करो यह मेरी आज्या है करें स्वामी मैं मूर्ख मैं भला आपके हित में क्या विचार करूंगा रात्रि में थोड़ी मदरा का सेवन कर लिया था इससे स्वयं पर संयम नहीं रहा इसी से जो फिसल गई मुझे क्षमा करे देव सुसिदार्थक तुम मेरे प्रिय हो तुम्हारे विचारों से भी मुझे आनंद होगा क्या तुम मुझे वैचारिक आनंदों से मुक्त रखना चाहते हो देव मैं अल्प बुद्धि पाप बुद्धि मैं बोला आपके हित में क्या विचार कर सकता हूँ नहीं सुधार्थक मैं जानता हूँ तुम सुबुद्धि दूरदर्शी धर्म बुद्धि एवं विद्वान हो इसलिए निसंकोच अपने मन की बात कहो संभव है मेरी कुबुद्धि से आपको कष्ट हो समय नष्ट मत करो सु कहो मैं तुम्हारे विचार सुनने के लिए उतावला हो रहा हूं आर्य मुझे बंधन मुक्त करिए मैं यह सोच रहा था आर्य कि उस दुष्ट ने देवी धारणी का विवाह कुमार से करना क्यों स्थगित कर दिया क्या तुम भी जानते हो कि राजप्रसाद में प्रत्येक व्यक्ति जानता है पर तुम क्या विचार कर रहे थे मैं विचार कर रहा था कि उसमें उस कुटिल का क्या हित है तो तुम किस निर्णय पर पहुंचे यही तो नहीं समझ पा रहा हूं मूर्ख समझ नहीं पा रहे मूर्ख हूं मैं पर आ रे उस दुष्ट के इस निर्णय में यदि उसका अहित नहीं है तो किसका अहित है अर्थात यही विचार कर रहा था मैं कि उसने एकाएक -एक देवी धारिणी के विवाह का आग्रह क्यों छोड़ दिया और तुम ये सब विचार क्यों कर रहे हो <laughs> स्वामी मैं धैरा सेवक मुझे अपने हितों का विचार तो करना ही चाहिए क्या खेल सकता यह मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं साधारण जुआरी था दाव पर धन ही लगाता था आप राजनीतिज्ञ हैं जुए में दाव पर राज्य ही लगाएंगे मैं सोच रहा था कि आप वह दुष्ट एवं अमात्य राक्षस दाव पर क्या लगा रहे हैं दाव पर क्या लगा सकते हैं चौंकी मतारे सोचना मेरा स्वभाव है यदि मेरा अनुमान ठीक है तो आप सत्ता के लिए संघर्षरत हैं और वह दुष्ट आपके मार्ग की बाधा है और पाटलिपुत्र में सत्ता को स्थिर करने के लिए आपको अमात्य की सहायता निभा रहे हैं वे आपकी सहायता क्यों करें मान लीजिए वे आपकी सहायता करते भी हैं तो क्या भविष्य में भी वे आपकी सत्ता को स्थिर बनाए रखेंगे कल तक एक बात समझ में आती थी कि अमात्य धारिणी के विवाह का विरोध करेंगे पर अब उस दुष्ट ने विरोध की भूमि भी नष्ट कर दी तुम्हारा अनुमान क्या कहता है सुसिधार्तक कुमार चंद अमात्य के अभाव में स्थिर नहीं हो पाएंगे और आपको स्वयं को स्थिर करने के लिए अमात्य को वश में करना आवश्यक है अमात्य वश में करना उस दुष्ट ने देवी धारने के विवाह का आग्रह क्यों छोड़ दिया यह समझ में नहीं आ रहा है। पर मेरी दृष्टि में अमात्य को वश में करने का आपके से चला गया। अर्थात? चौकी मैं कुमार की हत्या के आसार देख रहा हूं और इससे अमात्य दोषी नहीं ठहराए जाएंगे तुम बातें साफ साफ नहीं बता रहे आ रे मात्र अनुमान है यदि ऐसा होता तो आपकी विजय हो सकती थी यदि कैसा होता तो मेरी विजय हो सकती थी तक। आरे, देवी के के कुमार की हत्या होती तो अमात्य को आप वर्ष में कर सकते थे सुसिद्धार्थक तुम बोलते रहो मैं सुन रहा हूँ अरे अमात्य कुमार की हत्या चाहते है आप भी चाहते होंगे धारणी से विवाह ना होने के कारण अमात्य कुमार की हत्या में संकोच नहीं करेंगे यदि अमात्य अकेले हाथों सफल होते हैं तो प्रयास से यदि विवाह के पश्चात कुमार की हत्या हो तो न कुमार रहेंगे और अमात्य भी पाप के भागीदार और नंद परिवार के विरुद्ध आत्मग्लानी से पीड़ित अमात्य को आप सहजता से वर्ष में कर सकते हारे यदि कुमार की मुक्ति कुमार के विवाह से पूर्व हो तो इससे क्या अंतर पड़ता है सुष्दार्ता? कुमार की मुक्ति के पश्चात अमात्य एवं मगध आपको क्यों स्वीकार करें आप भी तो आक्रमणकारी हैं हत्या आप करें अमात्य के भविष्य पर क्या अंतर पड़ता है आक्रमणकारियों का नाश करने से अमात्य का सम्मान ही बढ़ेगा और अमात्य किसी भी मागध को राज्यभिषिक्त कर देंगे पर यदि विवाह के पश्चात कुमार की मृत्यु होती है तो आप मगध को विश्वास दिला सकते हैं कि नंद परिवार ने स्वेच्छा से धारणी का विवाह कुमार से करवाया था कुमार की अनुपस्थिति में आप कुमार के नैसर्गिक उत्तराधिकारी हैं और यदि आवश्यकता पड़े तो हत्या का आरोप अमात्य पर भी डाला जा सकता है और यदि अमात्य आपकी सहायता करने को उत्सुक हो तो आप अपने हित में निर्णय लीजिए यदि ऐसा होता है तो इस स्थिति में भी विजय आपकी ही होगी शिमा खंडों को करता जा रे तू चल तो चलो तो क्या निर्णय किया आपने आ रहे? मैं तो आपका स्वजन था आ इतना सोच सकने के पश्चात तुम्हारा जीवित रहना मेरे हित में नहीं है सुशीरदार तक तुम एक साधारण जो थी तुम्हें साधारण विचार ही करना चाहिए था पर तुम अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहे थे आरे आरी इतना सब कुछ जानने के बाद तुम्हें जीवित नहीं रहना चाहिए तक। विचार कर लीजिए आरे, मैं एक जुआरी हूं यह भी मेरा एक दाव था मैं जीता पर वास्तव में आप अब तक कुछ नहीं हारे मुझे आप अपना स्वजन समझ सकते हैं मेरी सहायता करने में तुम्हारा स्वार्थ सहायता मैं करूंगा पुरस्कार आप निश्चित करेंगे एक जुआरी को राज्य की अपेक्षा नहीं होती है ठहरा धन का लोभी मेरे लिए राजकोष से एक मुठ्ठी धनी पर्याप्त होगा और भविष्य में आपकी असीम कृपा तो रहेगी ही निर्णय आपको करना है तुम चतुर ही नहीं व्यवहार कुशल भी हो सुसिधार्थक मैं शीघ्र ही अमात्य राक्षस से मिलना चाहूंगा आपका कार्य हुआ ही समझिए आ रही तुम अधिक जीवित रहो यह किसी के हित में नहीं होगा सुसिद्धार्थक सिद्धार्थक क्या तुम्हारे स्वामी कक्ष में उपस्थित है मेरे स्वामी उपस्थित हैं क्या आपके स्वामी कक्ष में उपस्थित हैं सिद्धार्थक हाँ मेरे स्वामी भी कक्ष में उपस्थित हैं मेरे स्वामी ने आपके स्वामी को प्रणाम कहा है आर्य मेरे स्वामी ने भी आपके स्वामी को प्रणाम कहा है प्रणाम प्रणाम आर्य मेरे स्वामी आपके स्वामी की भेंट का प्रायोजन जानना चाहते हैं मेरे स्वामी आपके स्वामी से सहायता चाहते हैं आपके स्वामी मेरे स्वामी से किस प्रकार की सहायता चाहते हैं मेरे स्वामी आपके स्वामी से राजनैतिक सहायता चाहते हैं मेरे स्वामी सहायता का स्वरूप जानना चाहते हैं मेरे स्वामी अपने विश्वासघातियों से मुक्ति पाना चाहते हैं आपके स्वामी के विश्वासघाती कौन है मेरे स्वामी स्वयं आपके स्वामी से वार्ता करना चाहते हैं मेरे स्वामी जब तक कार्य की गंभीरता को नहीं जान लेते स्वयं प्रकट नहीं हो सकते मेरे स्वामी आपके स्वामी के दर्शन किए बिना रहस्य खोल नहीं सकते मेरे स्वामी को आपके स्वामी का प्रस्ताव स्वीकार है पर उन्हें तुम्हारे स्वामी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति की उपस्थिति स्वीकार नहीं मेरे स्वामी को भी आपके स्वामी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति की उपस्थिति स्वीकार नहीं सो सिद्धार्थक तुम अपने स्वामी से दूर रहो मैं अपने स्वामी से दूर रहूंगा ठीक है सिद्धार्थक मैं चल रहा हूं तुम भी चलना प्रारंभ करो अमात्य पर आर्य आपको मेरे संबंध में सब कुछ बता ही दिया होगा हाँ मैं आपका समय व्यर्थ न करते हुए सीधे मेरे पर आता हूं मुझे कुमार चंद्रगुप्त से मुक्ति चाहिए कुमार से मुक्ति पर आप तो उसके साथ ही है आप मेरा और आपका समय व्यर्थ कर रहे हैं अमात्य कुमार से मुक्ति में आपका क्या स्वार्थ है मगद का आप उसके शत्रु और वो मेरा शत्रु शत्रु का शत्रु मित्र ही होता है ना मात्य क्या आपको उनके विनाश में कोई रुचि नहीं जिन्होंने आपके स्वामी का विनाश किया मेरे स्वामी के विनाश में आपने भी तो उसका साथ दिया था राज। अमात्य यदि नंद को समाप्त करने का सामर्थ्य मेरे पास होता तो मैं आपके पास सहायता मांगने क्यों आता तो मैं निर्बल की सहायता क्यों करूं इस निर्बल की सहायता के बिना आप दुष्टों का नाश नहीं कर पाएंगे अमात्य मैं जानता हूँ की मैं घर का भेदी हूँ निर्बल हूँ और अपने स्थान पर सबल हूँ कुमार के विरुद्ध हूँ और मैं जानता हूँ कि आप कुमार की निकटता पाना चाहते हैं ताकि कुमार को नष्ट कर सकें तो सके मैं गलत हूँ आप कहकर तो देखिए यहाँ आप मेरी सुरक्षा का वचन दीजिए और वहाँ मैं कुमार चंद्रगुप्त को सुरक्षित स्वर्ग में पहुँचा देता हूँ तुम्हे मुझसे भय क्या है आपके साथ के अभाव में में कोई सुरक्षित हो सकता है अमात्यु सहायता करना अस्वीकार कर दू तो अवसर बार बार नहीं आएगा कल मैं न रहा तो ना मेरे पास राज्य होगा न आपके पास माध्यम निर्णय आपको करना है अमित तुम्हारी सहायता के लिए मुझे क्या करना होगा एक धारणी का विवाह कुमार चंद्रगुप्त से करवाना होगा दो कुमार की मुक्ति के लिए एक वारांगना को नियुक्त करना होगा उस वारांगना को कुमार तक मैं ले जाऊंगा कुमार चंद्रगुप्त से मुक्ति के लिए आप कुमार का विवाह क्यों करवाना चाहते हैं अमात्य आप भी जानते हैं की कुमार के विवाह के पश्चात ही नंदकुल समर्थक कुमार को राज्य का उत्तराधिकारी समझेंगे और कुमार के पश्चात मैं कुमार का नैसर्गिक उत्तराधिकारी हूँ क्या सत्ता हस्तांतरण की यह प्रक्रिया अयोग्य है आर्य कुमार की मृत्यु का प्रयास भी तो क्रूरता है फिर विवाहित और अविवाहित कुमार में भेद कैसा विचार कर लीजिए और यदि आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार हो तो मुझे सूचित कर दीजिएगा तो मैं जाऊँ मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है मुझे प्रसन्नता हुई आर्य पर आपने अभी तक अपने मन की बात नहीं कही मारती मैं कुमार से मुक्ति पाऊं इसमें मेरा स्वार्थ है पर आप कुमार से मुक्ति पाएं इसमें आपका क्या स्वार्थ है सम्राट की हत्या का प्रतिशोध मगध के अपमान का प्रतिशोध सम्राट के परिवार के विनाश का प्रतिशोध उन निर्दोष व्यक्तियों की हत्या का प्रतिशोध जो नहाग्रह युद्ध में मारे गए उस का प्रतिशोध जो मगध की भूमि के साथ उसने किया इतने कारण आपके लिए पर्याप्त नहीं है एक बार सोच लीजिए कुमार की मृत्यु के पश्चात देवी धारिणी को बड़ी पीड़ा होगी भाग्यशाली होगी वो जो नंदकुल का नाश करने वालों के विनाश में हमारी सहायक होगी कुमार चंद्रगुप्त की दासी या राजमहिषी बनने की पीड़ा से एकाकी रहने की पीड़ा सहज होगी उसे उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए तो आप अपने कार्य का शुभारंभ कब कर रहे हैं आर्य मेरी ओर से सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहेंगी पौरवराज अब मुझे आज्ञा दीजिए शुभ शीघ्रम जाओ अमात्य विजयी भाव आचार्य आर्य पौरवराज आपसे भेंट की अनुमति चाहते हैं भेज दो उसे राजारे भी संबंध में सीधे कुमार से वार्ता करें, करें आचार्य अधिकार का निर्णय करने वाला मैं कौन और अधिकार का करने वाले कुमार कौन अधिकार तो आपका है आचार्य मैं अपने समस्त अधिकारों का त्याग कर चुका हूं अब मुझे मात्र कुमार की आज्ञा की प्रतीक्षा है कैसी बातें कर रहे हैं आचार्य अभी तो आपको कुमार चंद्रगुप्त का पाणी ग्रहण संस्कार कराना है कुमार मलय का पाणी ग्रहण कराना है और अभी से आप वैराग्य की बातें कर रहे हैं आचार्य कहीं आप कुमार से रुष्ट तो नहीं है नहीं कहीं कुमार ने आपको कटुवचन तो नहीं कहा नहीं आचार्य यदि आप कुमार से रुष्ट नहीं है अप्रसन्न नहीं है तो आपने ऐसा क्यों किया जिससे समस्त राजकुल खिन्न एवं दुखी हो गया मैंने ऐसा क्या किया है पारोराज आपने कुमार चंद्रगुप्त का देवी धारणी से विवाह क्यों स्थगित कर दिया आचार्य कुमार का अपना व्यक्तिगत निर्णय है मैं भी कैसा मूर्ख हूं मैं तो समझ रहा था कि कुमार के विवाह पर आपको आपत्ति है बाल बुद्धि है कुमार चंद्रगुप्त पर इसमें उसका दोष नहीं है आचार्य और दोष आपका भी है भला शिष्य आचार्य के समक्ष विवाह के लिए कभी हाँ कह सकता है और दोष मेरा भी है आचार्य इस सकल परिवार में बड़ा मैं हूं और मैं ही भूल गया कि कुमार चंद्रगुप्त विवाह के योग्य हो गए हैं अब मुझे आज्ञा दीजिए आचार्य मन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा हूं कैसी प्रसन्नता व्यक्त करू मेरे पुत्र, समान, पुत्र कुमार का विवाह होगा पाटलिपुत्र में उल्लास एवं आनंद का वातावरण होगा मेरे जीवन में पुनः वसंत का आगमन होगा आचार्य में कितना भाग्यशाली मैं कितना भाग्यशाली की कि मुझे कुमार चंद्रगुप्त सा पुत्र प्राप्त हुआ बस आपसे एक प्रार्थना है आचार्य इस बार पाटलिपुत्र को आनंद व सुख से वंचित पद करिएगा आचार्य कुमार के विवाह उत्सव पर आनंद व उल्लास पर समस्त प्रतिबंध तोड़ दीजिए आचार्य मैं कुमार के विवाह प्रसंग को अविस्मरणीय इस बार मुझे मत रोकिएगा इस इसका निर्णय कुमारी करें यही उपयुक्त होगा आचार्य आप इतने रुक्ष क्यों हो गए हैं राज मैं एकांत चाहता हूँ अब एकांत सेवन क्यों आचार्य सबसे अधिक प्रसन्न तो आपको होना चाहिए आप कुमार के आचार्य हैं ठीक है अब मैं कुमार के विवाह की सहमति लेकर ही आपके समक्ष उपस्थित हूंगा अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रणाम, प्रणाम। ये आप क्या कर रहे हैं पिताजी चुप्रमूर्ख और देवी धारणी की जन्नी को सूचना भिजवा कि मैं उनके दर्शन के लिए उत्सुक हूं तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी सूचना छोटी राजमहेशी तक पहुंचा दूंगा पर इस प्रकार मगध को कहा ले जाओगे का द्यायन? मगध में शांति स्थापित करने का मुझे यही एक मार्ग दिखाई देता है बदंत मुझे तुम्हारी मगध के प्रति निष्ठा पर विश्वास है इसलिए मैं सदैव तुम्हारा कहा करता हूं पर मैं पुनः तुम्हें कहूंगा कि जो मार्ग तुम अपना रहे हो वह योग्य नहीं है कायन बदंत देवी धारणी का विवाह चन्द्रगुप्त कला का अन्त हुर इ अवश्य जानी धारिणी के विवाह से कला का अन्तुगुप्त के पा तु स्वयं या सूचना ले जाते तुमसे पूचूगा नहीं। कात्यायन कि तुम क्या करने जा हो पर तुम्हें सावधान अवश्य कि अपना कुगा किराग्रहछोड कुराग्रहछोड कुबार कुबार हठ छोड़ दीय कुबार हट छोड दीय आ हट से आचार्यप्रसन्न है मसन् हा आपके सारे सहचर अप्रसन्न है संपूर्ण राज परिवार अप्रसन्न है आप उस व्यक्ति को कैसे अप्रसन्न रख सकते हैं जिसने तैयारों से आज तक आपका पालन किया है कुमार क्या अधिकार है आपको उन सभी को कष्ट देने का जिन्होंने आज तक आपका साथ दिया है आपके शब्दों को ही ब्रह्म वाक्य माना है क्या अधिकार है आपको अपने हितैषियों को कष्ट देने का चरणोत्रा तुम ही कुमार को समझाओ कुमार आप आ कह दीजिए कुमार आप आ कह दीजिए मगध के हित कुछ तो विचार करिए कुमार आप कुछ तो कहिए कुमार मैं विवश हूँ यार आप विवश है तो यहाँ समर्थ कौन है यार आप मुझे क्षमा कीजिए यार मेरा स्वार्थ होता तो मैं आपको क्षमा कर देता कुमार पर सामूहिक हितों को मैं कैसे ताक पर रख सकता हूँ आपको देवी धारणी ऐसी विवाह करना ही होगा देवी धारणी की इच्छा भी कोई मूल्य रखती है या नहीं अर्थात यदि देवी धारणी को विवाह प्रस्ताव स्वीकार हो तो आप विवाह करने को प्रस्तुत है आभार कुमार आभार मैं विजयी हुआ विजय हुआ, हुआ, हुआ कुमार आप दीर्घायी हो गए राजमहेश में शीघ्र ही आपको समाचार व्यतीत करवाऊंगा तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए आभार सुबह शीघ्र भवता नन्द परिवारीक्ति का या मगरे <ई गए> Come on. ऐसा सहभाग्य आर्य जो आज आपका यहां आगमन हुआ आसन ग्रहण करें आर्य मेरे पास समय बहुत कम है देवी और कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण आपसे एकांत में वार्ता करने की अभिलाषा है क्या प्रस्तुत करूं आ देवी अनेक अवसरों पर व्यवस्था ने सम्राट की ओर से आपको राजनीतिकी का पद विभूषित करने की प्रार्थना की थी और मैंने सदैव उस प्रस्ताव को स्वीकार किया था और मैंने भी कभी आग्रह नहीं किया पर आज मैं पुनः तुम्हारे सामने वही प्रस्ताव रख रहा हूँ मेरा उत्तर वही है आर्य मुझे आपके पद में कोई रुचि नहीं तुम राजनर्तिकी बनो इसमें मुझे भी कोई रुचि नहीं है देवी तो फिर आप यह प्रस्ताव क्यों रख रहे हैं इसलिए अब मगध को तुम्हारी आवश्यकता है मैं आपके कथन का अर्थ नहीं समझे आर्य कात्यायन. श्वेता संभवता तुम्हें मरना पड़े पाटलिपुत्र से पलायन करना पड़े संभवता तुम्हारा अपमान हो आप कुछ स्पष्ट क्यों नहीं कह रहे हैं आर्य तुम्हें एक हत्या करनी है आर्य ये कला उपासकों का मंदिर है हथियारों की मंडी नहीं संभवता आप अपना मार्ग भूले हैं आप जा सकते हैं मैं आपका सम्मान करती हूँ आर्य किंतु आपका यह प्रस्ताव सम्मान के योग्य नहीं था इसलिए क्षमा चाहती यदि दंड देने का अधिकार मेरे पास होता दंड देता हूँ श्वेता क्या, क्या, दे क्या वो हिंसा नहीं थी जब मगध के शत्रु ने मगध के संतानों की निर्दता पूर्वक हत्या कर दी थी वो हिंसा नहीं है जब मगध के शत्रु एक एक करके मगध के हितैषियों की हत्या किए जा रहे थे के पास व्यक्तिगत शौर्य अथवा पराक्रम का कभी अभाव नहीं था और न ही कभी उसे जीवन के प्रति मोह था पर... तो फिर आपको आवश्यकता क्यों पड़ी आमाते? युद्ध योद्धाओं से होता तो अमात्य कात्यायन तुम्हारे द्वार पर नहीं खड़ा होता पर को से उत्तर देने के अतिरिक्त मेरे पास और क्या पर्याय रह जाता है पर आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आमाते? मेरा उत्तर मगध के भविष्य के लिए आत्मघाती हो सकता है मैं स्त्री हूं अमात्य जीवन देती हूँ प्रश्न यदि मगध के भविष्य का है तो जीवन दे भी सकती हूँ जीवन ले भी सकती हूँ श्वेता नंद परवार मगध के शत्रुओं के हाथों में बंधक है राजनीतिक स्वार्थ की वेदी पर उसकी किसी भी क्षण हत्या हो सकती तुष्ठ धारणी का विवाह चंद्रगुप्त से करा मगध पर अपना नैसर्गिक अधिकार प्रस्थापित करना चाहते हैं निश्चा की इतनी पराकाष्ठा क्या कम थी चंद्रगुप्त के ही सहयोगी धारणी के विवाह के पश्चात चंद्रगुप्त की हत्या कर देना चाहते हैं क्या सच है सच का इससे भी भयंकर होगा श्वेता सत्ता के लिए आक्रमण कार्यो के बीच अंतर्विग्रह होगा सत्ता के लिए मगध के भीतर अंतर्विग्रह होगा सत्य होगा अंतरविग्रह विनाश हत्या मृत्यु रक्तपात और आप क्या चाहते हैं कुमार चंद्रगुप्त की हत्या का दायित्व मुझे कुमार के सहयोगियों ने ही सौंपा है चौंको यही सत्य है कुमार चंद्रगुप्त की हत्या के पश्चात वे समस्त नंद परिवार की भी हत्या कर सकते हैं धारणी और नंद परिवार की रक्षा करना चाहता हूं कैसे के विवा के पूर, मैं कुमार की हत्या करना चाहता हूं धारणी की रक्षा के लिए कुमार की हत्या अनिवार्य है आमात्या? यदि हत्या मैं नहीं करूंगा तो वे करेंगे और वो भी धारणी के विवाह के पश्चात कुमार की हत्या से आपको क्या लाभ होगा मत धारणी की मुक्ति एवं कुमार की हत्या को लेकर मगध के शत्रुओं में भेद और उनमें भेद ही मगध की रक्षा कर सकता है श्वेता शत्रु ने मगध को चारों ओर से घेर रखा है श्वेता उनके नायक की हत्या ही उनका मनोबल तोड़ सकती है मुझे अनेक हत्याओं और एक हत्या के बीच एक को चुनना है संभवता यही एक मार्ग है मगर तुम्हारी सेवा के लिए सदैव तुम्हारा डणी रहेगा मूल्य जो तुम मैं मांगोत कर सकता हूं मुझे विचार करने का समय चाहिए ठीक है श्वेता मैं तुमसे पुनः संपर्क करूंगा प्रणाम प्रणाम चार्य आचार्य देवी धर्मी मिलने कनुमति चती है आदरपूर्वक आओ आपका स्वागत है देवीधारणी क्या पराजितों की संतान होने का यही दंड होता है आचार्य मैं कुछ समझा नहीं देवीधारिणी कुमार चंद्रगुप्त की माता ने भी मुझे आश्वासन दिया था की मेरा विवाह कुमार से नहीं होगा मेरी माता ने भी मुझे आत्महत्या का मार्ग दिखाया था कि यही मेरी मुक्ति का मार्ग है कि मुझे आपके राजनैतिक समीकरणों की वेदी पर जीवन पर्यंत कुमार चंद्रगुप्त के साथ जीवन व्यतीत करने का दंड भुगतना पड़े क्या मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूँ देवीधारणी हाँ आचार्य आपने अपनी अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया पर क्या आप मुझे समाज के मुक्ति का मार्ग बताएंगे इस थरा के मुक्ति का मार्ग बताएंगे इस थरा का भविष्य तो आपको लिखना है देवी मैं तो मात्र लेखनी व मसीह प्रस्तुत कर रहा हूं और यदि मेरी आस था क्या आप इस थर का भविष्य लिख सकती हैं। गलत है तो मैं आपका अपराधी हूं देवी प्रसव कष्ट तो होता ही है माता निर्माण की पीड़ा भी होती है थराव को अमृत प्रदान करने के लिए किसी को तो विश्वान करना ही पड़ेगा यही संसार का नियम है देवी धारिणी धारिणी में शिक्षक हूं मेरे लिए मुक्ति और मृत्यु समान है सुख और दुख समान है तो सुख की कामना करती है मैं दुख के लिए प्रार्थना करता हूं क्योंकि वही मुझे गतिशील रखता है जन की पीड़ा की अनुभूति में सुख नहीं क्योंकि वह शरीर नहीं है पर आनंद है विष पीने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है धारिणी अपनी योग्यता का निर्णय तुझे स्वयं करना है एक बात और कहूंगा तेरे विवाह में मेरा स्वार्थ था क्योंकि तू ही कुमार की रक्षा कर सकती है इसीलिए मैंने कुमार की माता को भी दासी के रूप में प्रस्तुत किया ताकि वह तेरा मन जीत सके और उसने भी मेरा विरोध किया तुम्हारी माता ने मेरा विरोध किया कुमार ने मेरा विरोध किया पर एक बात कोई देख नहीं पाया कि नंदपुत्री के लिए कुमार चंद्रगुप्त के अतिरिक्त ते मेरी दृष्टि में पूरे जम्बूद्वीप में दूसरा योग्य व्यक्ति नहीं था दंड मैंने तेरे पिता को दिया था धारिणी था तुझे दंड देने का मुझे कोई अधिकार नंद पुत्री के कुमार चंद्रगुप्त से विवाह में कुटिल की राजनीति थी, थी। धारिणी के गोपाल से विवाह में एक पिता के निर्मल आकान थी कल तक मैं दोषी था अब तो किसे दोष थे कि धारिणी तेरा अपराधी मैं हो सकता हूं। कुमार ने मेरे अपराध का दंड तू उसे कैसे दे सकती है और निश्चिंतर वही जो तू चाहेगी धारणी की इच्छा के विरुद्ध धारणी के विवाह की योजना हो सकती है विवा नहीं मेरी है पर विष्णुगुप्त तुझे सप्तपदी के अंतिम पद तक लौट जाने का अधिकार देगा यह विष्णुगुप्त का वचन है अंतिम निर्णय तेरा होगा मां भारती तेरी रक्षा करे महिषी ने देवी देवीधारायणी के विवाह की आज्ञा दे दी है आपको भी अभिनंदन पौरवराज मैं अपनी योजना निश्चित कर चुका हूं क्या है आपकी योजना आर्य भगराय द्वारा भगुराय चौकी मत राज। वो मेरा विश्वस्त है आप अपना कथन पूर्ण करिए आर्य भगराय द्वारा देवी श्वेता देवी श्वेता हाँ देवी श्वेता कुमार चंद्रगुप्त की सेवा करने के लिए राजप्रसाद पहुंचे और उन्ही के द्वारा कुमार की हत्या हो कौन है यह देवी श्वेता सम्राट नंद भी उसे प्राप्त ना कर सके पर क्या वस्त्री स्त्री इतनी समर्थ है सामर्थ उसका सौंदर्य है और सामर्थ उसकी मादकता है इतनी कमनी है वो उस आपको भी जाएगा क्या मुझे उसका सौन्दर्य लाभ कुमार की हत्या है चगुप्त कीया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 बुलाया आप और राज कहिए क्या आ गया है और तुम्हें अंतिम प्रणाम करने का समय आ गया है तुम्हें अंतिम प्रणाम पा लक्क्या करकुवा कुमार कुमार डर डर ये हत्या मत करो ए पर ये हत्या मत करो डर ये हत्या मत करो श्वेता हा आचार्य मुम् मगनिष्ठा को प्रणा श्वेता मे क्याचार्य अमात्य राक्षस को एक हत्या की सूचना देनी है चंद्रगुप्त के स्थान पर आर्य पौर राज की हत्या हो चुकी है तुम्हारे लिए पलायन का यही अवसर है अब तुम जा सकते हो गोरा आर्य पौरा राज के किसी ने हत्या कर दी है मैं शीघ्रातिशीघ्रा मात्य राक्षस को बंदी देखना चाहता हूं मलिक केतु को उसके पिता की हत्या की सूचना दे दो और अमात्य को मेरे समुख प्रस्तुत करो आचार्य घोषणा करवा दो कि पारोराज की हत्या के शोक में देवी धारणी का विवाह कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाता है और देवी धारणी को मुझसे मिलने की सूचना भिजा दो जो आ गया आचार्य सब कैसे हुआ आचार्य संभव राक्षस ने विश्वस्त है कुमार कहिए भी आर्य यहां लज्जा कैसी कुमार वार्ता गंभीर है क्या आचार्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं कुछ समय के लिए आप कुमार मलिकेतु को एकांत में छोड़ दें ते क्यों नहीं आ रहा? कुमार, ौरवराज न शोक कवरण जीवन ये को सूचित करता हूं। चिरंजी विश्वेता मगध को तुम्हारे जीवन की आवश्यकता है मृत्यु की नहीं तुम्हारी मगध निष्ठा पुरस्कार के योग्य है पुरस्कार स्वीकार कर रहा विष्णुगुप्त क्या पत्रभाग ने कोई पुरस्कार हां देवी शिक्षा आचार्य शिक्षा मक कीजिएगा परव राज नहीं रहे क्या? हत्या हो चुकी है संभव नहीं है बगरायण ये संभव नहीं है हत्या हो चुकी है अमात किसी की यह हत्या आचार्य विष्णुगुप्त के अतिरिक्त कोई नहीं जानता मैंने उसे अंत में आचार्य के समक्ष से कहा था अब क्या मार्ग है आपको पलायन करना होगा भगवान तुम भी मुझे आपको बंदी बनाने का आदेश हो चुका है की। की युद्ध प्रारंभ हो चुका है स्वतंत्र रहे तो युद्ध हो सकता है तुमने क्या निर्णय किया मुझे आपके आदेश की प्रतीक्षा है मलय राजप्रासाद में भगराय मलय केतु की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है वो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है मुझे लगता है कि हम सबको पाटलिपुत्र से पलायन करना होगा यदि पलायन करने की स्थिति आ जाए तो संकोच मत करना हो। जैसे आ गया मत प्रभाव शीघ्रता करिएदैव तुम्हारा आभारी रहूंगा मत की रक्षा करिएगा कहो क्या अप्रिय सूचना लाए हो भगोराय आचार्य अमातराक्षस पलायन कर गए यही कहना चाहते हो ना तुम हाँ आचार्य अब कुछ समय पश्चात मलय को भी पलायन करना होगा मैं कुछ समझा नहीं आचार्य तुम अमात्तिराक्षस की योजना अनुसार कार्य कर सकते हो भगोराय मैं मगध का सेवक हूँ आचार्य राक्षस का नहीं क्या तुम सत्य कह रहे हो भागुराय हाँ सत्य कह रहा हूं तो तुम कुमार मलय केतु को लेकर पलायन कब कर रहे हो यही अमात्य की भी इच्छा होगी मैं आपके कथन का अर्थ नहीं समझ पा रहा हूं आचार्य प्रयास भी मत करो तुम वही करो जो अमात्य चाहते हैं और यदि तुम्हारी मगत के प्रति भक्ति अविचल हो तो वह भी करो जो मैं चाहता हूं आचार्य प्रमाणित प्रमाणित करने, करने का राष्ट्र दिखाई नहीं देता क्या प्रमाणित कर सकते हो तुम पाटलिपुत्र की राजकीय कारागार के भूगर्भ पाटलिपुत्र की प्रसिद्ध रंगशाला पाटलिपुत्र का प्रसिद्ध गणिकाल नाट्यशाला इत्यादि स्थानों पर होने वाली भेटों से मैं क्या प्रमाणित कर सकता पास बचाव के दो ही मार्ग भगवान या तो आत्महत्या या पाटलिपुत्र से पलायन मत हो मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा मैं चाहता हूं कि तुम पुत्र से पलायन करो और सम्मान पूर्वक लौटो सत्य जानते हुए भी आपने आज तक मेरी हत्या नहीं की हत्या करना मेरा थे नहीं है भगवराइन तो यह सब अमात के प्रति आपका दुर्भाव आपकी शत्रुता कैसा मिथ्या है तुम्हारे प्रति मेरी कठोरता मिथ्या है अमात्य राक्षस प्रारूप मिथ्या है कुमार चंद्रगुप्त से मेरी शत्रुता मिथ्या है तू सत्य क्या है महामत भग रैन मैं योग्य व्यक्तियों को उनके स्थान पर पहुंचा अपने दायित्व से मुक्त होना चाहता हूं एक बार अमात्य राक्षस मगध की रक्षा का कुमार की रक्षा का दायित्व अपने हाथों में ले लें तो मैं स्वयं को महामात्य के दायित्व से मुक्त कर लूंगा यदि यही सत्य था तो आपने यह प्रस्ताव अमात के समक्ष क्यों नहीं रखा महामत अमात्य राक्षस नंद भक्ति में अंधे हैं उनके नंद के प्रति निष्ठा अडिग और जब तक मैं उन्हें विश्वास नहीं दिला देता कि नंद वंश मगध नहीं है और मगध नंद वंश नहीं तब तक मुझे उनके साथ छल करना होगा अमात्य राक्षस प्रतिशोध की भावना से पीड़ित है अतः जब तक उनका द्वेश उनकी कृणा उनका क्रोध शांत नहीं होता मुझे उनसे छल करना होगा मैं जानता हूं कि मैं अमात्य के स्नेह का पात्र नहीं हूं पर जब तक मैं उनका स्नेह भाजन नहीं बनता मैं उन्हें पीड़ित करूंगा मैं उन्हें उस हर व्यक्ति से परामुख करूंगा जो मगध के हित का शत्रु है आपका संकेत किसकी और अमात पौराज के पश्चात अमात्य राक्षस की आशा मालिक केतुपटिकी के है निकट भविष्य में मलिक केतु और उनके असंतुष्ट सहचर कुमार चंद्रगुप्त को चुनौती अवश्य देंगे पर वे पराजित होंगे उन्हें पराजित होना होगा उन्हें पराजित करना पड़ेगा इसी में मगध का, इस का हित है अब तुम किशोर हो इसका निर्णय तुम्हें करना है याद है तुम्हें एक दिन तुमने मुझे स्मरण कराया था कि ना कभी राज्य की कामना करना ना कभी स्वर्ग की कामना करना तो अपनी धरती के कण कण को अपना कहने के अधिकार के लिए युद्ध की क्योंकि वो राजा है जो स्वर्ग और राज्य के लिए युद्ध कर अपने राजधर्म का निर्वाह करते हैं हम तो प्रजा हैं प्रहरी है युद्ध करते हैं ना राज्य की कामना से न स्वर्ग की कामना से मिट्टी के गौरव के लिए मरते हैं यही हमारा धर्म है संभवतः यही राष्ट्रधर्म है अपने निर्णय तुम्हें करना है पर एक मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया जिन्हें तुम मगध के शत्रु समझते हो उन्होंने ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा की है जिसे मगध के लिए जीवित रहना चाहिए केवल गुप्त आज इसीलिए जीवित है अन्यथा उस रात्रि कुमार शत्रु ने तुम्हारे बंधु की हत्या कर दी होती यदि आप अमात को अपने आसन पर पुनः प्रस्थापित करना चाहते हैं तो मैं आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हूं मैं शिक्षक था शिक्षक हूं शिक्षक रहूंगा मेरा गौरव सत्ता प्राप्त करने में नहीं है मगध किस वर्तमान के लिए दोषी तुम भी हो मुझे क्या करना आचार्य आओ मेरे पिता की हत्या कर दी कुमार की हत्या कर दी कुमार मैं, मैं कहकर राज को क्या कहूंगा मैं, मैं, मैं मेरी माता को क्या मुंह दिखाऊंगा कुमार मैं माता को मुझे भी मारे निकुमार मुझे भी बाहर डाले कुमार कुमार मुझे भी बाढ़े कुमार मुझे दोस्तों ने भी। कुमार, कुमार आचार्य ने आपका स्मरण किया है अनुज अक्षय आप पौरवराज के अग्नि संस्कार की तैयारी करिए मैं कुमार मल केतु को संभालता हूं दोस्तों ने तैयारी करिए सलाह दी है क्या करूंगा आपको अपने पिता का स्वप्न पूरा करना है आर्य आपको मगध पर अपना अधिकार प्राप्त करना है आर्य परवराज आपको मगध का सम्राट दिखना चाहते थे ने मेरे पिता को मार दिया राज के के पश्चात आपको है। आपको है है से अपने में सुरक्षित ले जाने का मेरा ीघ्रन्धावर पचेगे भावि रति तय चलता सतर्केगा आचार्य कहो आचार्य अरे भगोरायन कुमार मलयेतु एवं सुसिद्धार्थ को ले पलायन कर गए हैं तुम धन्य हो भगोराय शारंग प्रातः ही घोषणा करवा दो अमात्य राक्षस ने कुमार चंद्रगुप्त की हत्या का षड्यंत्र रचा परंतु दुर्भाग्य से हत्यारों ने कुमार चंद्रगुप्त के स्थान पर पौर की हत्या कर दी हत्या के प्रयास में सम्मिलित भागुरायन ने पाटलिपुत्र से पलायन कर दिया इसके से एवं भागोराण की सूचना देने वालों को दिया जाएगी। इस समय आर्य बलगुप्त कहाँ है कुछ समय पूर्व कुमार चंद्रगुप्त के साथ थे आर्य बलगुप्त को बंदी बनाने का आदेश दे दो एवं बलगुप्त को चतुराई पूर्वक बंधन से मुक्त पलायन करने की आज्ञा चुना आचार्य राज की मृत्यु का प्रतिशोध लेंगे कुमार चंद्रगुप्त का विनाश किए बिना हम यहां से प्रस्थान नहीं करेंगे बस आपको हमारा नेतृत्व करना है मैं आपका भारी हूंगा भगवान कोई सूचना नहीं है मैं मात राक्षस को संदेश भेज चुका हूँ सुनो सुनो सुनो पाटलिपुत्र के नागरिकों को सूचित किया जाता है कि भूतपूर्व अमात राक्षस अपने सहयोगियों के साथ पलायन कर गए हैं राक्षस एवं उनके सहयोगी भागुराय की सूचना देने वालों को शासन की ओर से उचित पुरस्कार दिया जाएगा शर्म हाँ चार्य तक नहीं वो निपुणक अभि पर ही गया है आचार्य निपुणक छाएगा भाई से भारी लड़ जाता दिल का ताड़ बनाकर कर दबा जाता सुतली तक महालोप में आकर भाई से भाई लड़ जाता दिल का ताड़ कर साफ दबा जाता सुतली तक महालोभ में आकर टाल खोलते तेल में डाल खोलते तेल में एक दिन उसे चला जाएगा महाकाल के चंगुल से तू कभी न बच पाएगा Ways, <makes> ी रान्तु कल अगा आज चादनी रान्तु कल्यगा मदिरा पी पर नारी के आलिंगन में तू स्वर सुख पाता जकड़े गायम अजगर तुझको जकड़े गायम अजगर तुझको सांस न ले पाएगा महाकाल के चंगुल से दुख कभी न बच पाएगा आज चांदनी रात किंतु कल अंधियारा छाएगा आज चांदनी रात किंतु कल अंधिया छाएगा गायक को बुला लेना आर पुत्र गीत सुनना चाहते हैं इच्छाएं ज्वाल है छूती अंबर ऊँचे उन्हें साधने जो भी उठता हस्ता नीचे नीचे इच्छाए बिकराल ज्वाल है छूती अंबर ऊंचे उन्हें साधने जो भी उठता हस्ता नीचे नीचे डाल डाल तुम पात पात यम तुम पात, पात यम् कीड हि लेगा महाकले जङ्गलीगा आदनी रान्तु कल अन्ध्यज चनी रान्तु कल अन्ध्याहाकल के जले तु कभी न बच पायेगा कभी न बच पाये की पाएगा आग न, बच पाएगा। न पाएगा। एक दिन उसे तला जाएगा सा न ले पाएगा पायगा अध्यगा की पाएगा चार्य प्रणाम ना आचार्य आयुष्मान भाव कहो क्या सूचना आचार्य कुमार चंद्रगुप्त का पूरे जन जन में स्वागत हो रहे पर नगर में आमात्रस के परम स्नेही उसके विरुद्ध प्रचार कर रहे कौन है वे जिन्हें अपना जीवन प्रिय नहीं है वे है भंते जीव सिद्धि शकट दास एवं मणियों के व्यापारी श्रेष्ठी चंदन दास और यदि मेरा अनुमान गलत नहीं है तो अमात्य राजित हुए मुद्रा कैसे प्राप्त हुई आचार्य आपके आज्ञा अनुसार नागरिकों के चरित्र का पता लगाने के लिए वह गीत गाते गाते चंदन के भवन पर पहुंचा कुछ क्षण पश्चात एक प्रिय एवं सुदर्शन बालक कक्ष से बाहर निकल कर आए एक स्त्री उसे रोकने का प्रयास कर रही थी उस बालक को रोकने की व्याकुलता के कारण कापती हुई ओलियों से ये मुद्रा निकल कर चौखट पर आ गई और मैंने सावधानी पूर्वक उसे उठा लिया विश्राम करो जैसे ही तुम्हें महत्व की सूचना प्राप्त मुझे तत्काल सूचित करो हाँ आचार्य मैं पत्र लिखना चाहता हूं जो आगे आचार्य पत्र से मुझे अमात्य को जीतना है आचार्य आचार्य कुमार चंद्रगुप्त ने निवेदन किया है कि आपकी अनुमति हो तो वे स्वर्गीय पौरवराज का श्राद्ध करना चाहते हैं तथा पौरव राज द्वारा धारण किए हुए को, योग्य को देना चाहते हैं। कुमार से कहना की पौरव राज के श्राचना प्रसन्न कुमार श्राद्ध कर सकते हैं पर पौरवराज द्वारा धारण किए गए आभूषण गुणवान ब्राह्मणों को ही दान में दिए जाने चाहिए अथा जिन ब्राह्मणों को मैं भेजू कुमार उन्हें ही आभूषण दान में दे जो आ गया आचार्य मेरी ओर से विश्व वसु आदि बंधुओं से कहो कि वे कुमार चंद्रगुप्त से पावरा राज के आभूषण दान में ग्रहण कर मुझसे मिलें जो आगे आचार्य यह आभूषणों का समाचार पत्र का अंतिम हो सकता है पर प्रारंभ क्या क्यों न पुरवार कस्पष्ट ही रहे मलयराज सिंधु सेन पुष्कराक्ष मैंने निर्णय कर लिया है अब स्वयं यमराज भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते ंग राव शारंग शारंग राव मैं सिद्धार्थक को तत्काल देखना चाहता हूं जो आप चार्य सिद्धार्थक तुम्हे अमात्य की परम मित्र शकट से एक पत्र लिखवाना है कार्य हुआ ही जानी आचार्य पर शकट को ज्ञात न हो की यह पत्र मैंने लिखवाया है ऐसा ही होगा आचार्य आओ मैं तुम्हें पत्र का विषय समझा देता हूं यह रहा है शकरदास दास द्वारा लिखा पत्र आचार्य शकरदास दास ने कुछ पूछा नहीं छकर दास जानता है कि मैं अमात्य का विश्वस हूं कितने सुंदर क्षण सिद्धार्थक तुम्हें यह पत्र लेकर मलय केतु के कंधावर में अमात्य के शिविर में पहुंचा और यह मुद्रा अमात्य राक्षस तक पहुंचाने और उनका विश्वास प्राप्त करना है ऐसा ही होगा वाशिक पाशिक को सूचना भेज दो पौरा राज की हत्या में अमात्य राक्षस की सहायता करने के कारण जीव नगर से निर्वासित कर दिया जाए और अमात्य राक्षस के परम मित्र शकर को राजद्रोह के अपराध में मृत्यु दंड दिया जाए उसके समस्त परिवार को कारागार में डाल दिया जाए प्रयास करने पर शकर दास को सिद्धार्थक के साथ नगर से पलायन करने दिया जाए किसी भी रूप में शकर को कोई भी क्षति न सिद्धार्थक तुम शकरदास को अधिकों से छोड़ा अमात्य के शिविर में पहुंचाओ और शकरदास की रक्षा के लिए अमात्य से पुरस्कार प्राप्त करो तत्पश्चात कुछ दिनों तक तुम अमात्य के पास रहो शत्रु के समीप रहा तुम मेरे कह अनुसार अपनी योजनाओं को पूर्ण करना योजना इस प्रकार है आचार्य काल पाशिक व दंड पाशिक ने निवेदन किया है कि शीघ्र ही कुमार चंद्रगुप्त की आज्ञा का पालन किया जा रहा है शारंगराव अब मैं श्रेष्ठी चंदन दास को देखना चाहता हूं जो आगे आचार्य सुनो सुनो सुनो प्रात स्मरणीय गौरव की हत्या के प्रयास में सम्मिलित भूतपूर्व हम राक्षस की अनेक प्रकार से सहायता करने के लिए अपराधी शकटदास को मृत्यु दिया जा रहा है भूतपूर्व अमात्य राक्षसी किं सहायता करे मृत्युदण्ड का भागी प्रातः पौरवराज की हत्या के प्रयास मे सम्मिल भूतपूर्वमात्य राक्षस की अनेक प्रकार सहायता कर् अपराधी शकरण दाल को मृत्युदंड दिया जा रहा है दास की हत्या क्यों नहीं कर रहे हो अभी तक शुभ घड़ी दिखाई नहीं दे रही है हत्या में शुभगड़ी का क्या काम है वधे वी वद हमारा व्यवसाय है इसलिए शुभ घड़ी तो देखनी ही होगी सावधान शुभ घड़ी आ गई सत्य कहा तुमने शुभगड़ी आ गई शकरदास अंतिम क्षण निकट है अपने प्रभु का स्मरण कर लो ताकि तुम्हें अपने पापों से मुक्ति मिल सके जाए। गए हम भी मानव है आर्य पता नहीं वह मनुष्य हमारे लिए क्या संदेशा लाए हो मैं कहता हूं मेरी आगे का पालन करो हत्या का दायित्व हमारा है आर्य आप निश्चिंत रहे यही आर्य शकर से हाँ दास मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा अरे मूर्खों यदि तुम अपनी प्राण रक्षा चाहते हो तो महाम के विष्णुगुप्त को जाकर इस घटना की सूचना दो यदि तुम उनकी हत्या करते हो तो यह मृत्यु दंड होकर हत्या होगी और नियम भंग का दोष तुम्हारे माथी चढ़ेगा सुरक्षित स्थ पे पचाय है आई इस आसन पर बैठिए आचार्य क्या आप नहीं जानते कि अनुचित सत्कार तिर से भी अधिक होता है अतः मैं यहीं उपयुक्त भूमि पर बैठ जाता हूं अतः आपकी आज्ञा आचार्य कहिए श्रेष्ठी आपका व्यवसाय तो उन्नति के मार्ग पर है ना आपकी कृपा है आचार्य कभी कभी प्रजा को चुप्त की त्रुटिया दिवंगत नंद के गुणों का स्मरण कराती है या नहीं चंद्रगुप्त से प्रजा बहुत प्रसन्न आचार्य तात्पर्य नहीं समझा आप चंद्रगुप्त से प्रसन्न है तो आपने अमात्य राक्षस के परिवार को अपने घर में क्यों छिपा रखा है आपकी सूचना असत्य है किसी दुष्ट ने आपको मिथ्या सूचना दी है चंदन दास चंद्रगुप्त मगध के विरुद्ध कार्य करने वालों को कठोर दंड देता है आप अमात्य राक्षस के परिवार को व्यवस्था को सुपुद कर अपनी व अपने परिवार के जीवन की रक्षा करिए आप मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं आचार्य तुम मुझसे सुन लीजिए यदि अमात्य का परिवार मेरे घर में होता तो अभी मैं उसे आपके हाथों कदापि नहीं दे आप पुनः विचार कर लीजिए मैं आपको विचार करने का समय दे सकता हूं मैंने विचार कर लिया है आचार्य मुझे और विचार करने के लिए आपके समय की आवश्यकता नहीं तुम धन्य हो चंदन दास तुम धन्य हो क्या आपका यही निश्चय है हां है शारंगराव काल पाशिक व दंड से कहो कि वे चंदन को बंदी बना लेरो ले भवत चंदन के लिए दंड पर्याप्त नहीं होगा अतः विजय पाल व दुर्गपाल से कहो कि वे चंदन की संपूर्ण संपत्ति अपने अधिकार में ले, ले, ले। और दास को स्त्री पुत्र परिवार सहित तब तक कारावास में डाल दिया जाए जब तक स्वयं कुमार चंद्रगुप्त चंदन के लिए दंड की घोषणा न कर दे जो आगे आचार्य आइए श्रेष्ठी तुम्हें अपने दुष्कर्म का फल भुगतना होगा विष्णुगुप्त तुम्हें अपने दुष्कर्म का फल भुगतना होगा प्रणाम मैंने अपने परिवार को चंदन के घर रखकर उचित ही किया इससे राक्षस पाटली पुत्र पर आक्रमण करने में उदासीन नहीं है ऐसा विचार कर मेरे सहचर वनंद भक्त चंद्रगुप्त का नाश करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और यदि भाग्य ने चंद्रगुप्त की रक्षा न की तो चंद्रगुप्त शीघ्र ही पराजित होगा प्रणाम आयुष्मान भाव सिद्धार्थक कुमार मलेकेतु ने निवेदन किया है कि आपने बहुत दिनों से शरीरोचित वेशभूषा का त्याग कर दिया था इससे कुमार मलयेतु दुखी यद्यप सम्राट धनन के गुण एकाएक नहीं भुलाए जा सकते तब भी कुमार मलय ने प्रार्थना की है कि आप यह आभूषण स्वीकार करें कुमार मलयेतु ने यह आभूषण आपके लिए भेजे हैं क्या आप इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे मेरी ओर से मलय को निवेदन करना कि उनके गुणों के पति मेरे अनुराग ने सम्राटानंद के गुणों को भुलासा दिया हैश कर कुमार मलय केतु को सुगांग प्रसाद के स्वर्ण सिंहसन पर स्थापित नहीं कर देता तब तक, तक मैं अपने शरीर पर किसी भी प्रकार के अलंकार किंचित मात्र विधारण नहीं करूंगा आपके नेतृत्व में कुमार मलय केतु के लिए आसान होगा अतः कुमार का यह पहला स्नेह उपहार अस्वीकार मत कीजिए अमात्य कुमार की प्रार्थना स्वीकार करने योग्य नहीं है अतः मैं इन अभूषणों को स्वीकार करता हूँ क्या मुझे आपकी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा तुम अपनी अभिलाषा भी कर लो आपका कल्याण आप हो अ आप दीर्घायु हो विजयी हो आपकी कीर्ति दिगम तक फैले आपके नेतृत्व में कुमार मलय केतु की समस्त द्वीप में लहराए आपकी जय हो आपके कुल की जय हो स्वर्गीय पौरव राज की जय हो कुमार मलय केतु की जय हो आपकी सेवा कर आज मैं धन्य हुआ मात कुमार मलय केतु के लिए कोई संदेश हमारे कुमार से कहना कि मैं उनका उपहार पाकर बहुत प्रसन्न होगा आज दुर्लभ आपके दर्शन की अनुमति चाहते हैं उन्हें शीघ्र ही भीतर ले आओ जो आज्ञा सम्राट धनानंद के चरण कमलों के सेवक जनों की ऐसी दुरावस्था अपने शोक का संवर्ण कीजिए अमृत यह अवसर शोक करने का नहीं शोक ना करूं तो क्या करूं दुर्लभ जिन पर कभी नंद की कृपा थी आज वे असुरक्षित जीवन हथेलियों पे लिए मारे मारे फिर रहे हैं दुर्भाग्य दुर्भाग्य नहीं है अमार यह तो सौभाग्य है कि आज मगध ने हमें उत्सर्ग करने का अवसर प्रदान किया है तुम धन्य हो दुर्लभ तुम धन्य हो कहो, क्या सूचना है अमात्य चंद्रगुप्त की सेना ने पाटलिपुत्र को चारों ओर से घेर रखा है और आपके समस्त विश्वस पुरुषों को एक एक कर बंदी बनाया जा रहा है कौन कौन बंदी बनाए गए दुर्ला सर्वप्रथम जीव सिद्धि उन्हें अपमान पूर्वक नगर से बाहर निकाल दिया गया है अमात्य लेकिन जीव सिद्धि का अपराध क्या था हदत पर आपकी सहायता करने का आरोप था तुम धन्य हो विष्णुगुप्त तुम धन्य हो तत्पश्चात शकर दास शकरदास को भी से मृत्यु दिया जा चुका हत्या कर दी गई है हा मित्र शकरदास तुम्हारी ऐसी मृत्यु अनुचित है तुम स्वामी के लिए मरे हो इसलिए शोक करने योग्य नहीं हो हम इस विषय पर शोक करने के योग्य है हा दुर्भ नंद परिवार का नाश हो जाने के पश्चात भी जीवित होने की इच्छा रखते हैं अमात्य रख, आप ऐसा ना कहें कहो मित्र दुर्लभ दूसरे मित्रों की भी विपत्ति कह डालो आपके परिवार को शरण देने के कारण चंदन दास चंदन दास को भी मार दिया गया नहीं पर विष्णुगुप्त ने उसकी संपूर्ण संपत्ति छीन कर स्त्री पुत्र सहित उसे कारागार में डाल दिया तब तो उसने स्त्री पुष सहित राक्षस को ही पकड़ लिया अमात आ रे आपसे मिलने आए हैं शकर प्रिय बंधक तुम असत्य तो नहीं कह रहे हो क्या मैं अमात के चरणों में मिथ्या करूंगा दुर्भ यह कैसे संभव हो सकता है भाग्य ही भाग्यवान की रक्षा करता है अमात जी यदि ऐसा है तो तुम विलंब क्यों कर रहे हो प्रिय बंधक शीघ्र ही उन्हें भीतर लिया हो अकर भागों की रक्षा कीजिए अमात्य अभागों की रक्षा कीजिए आपके बिना पाटली पुत्र असुरक्षित है जीवित देख रहे हैं सिद्धार्थक ने वध पर वधिकों पर आक्रमण कर मेरी रक्षा की सिद्धार्थक भी मैं तुम्हें अपनी इस प्रसन्नता के अनुरूप उपहार देने में असमर्थ हूं उसे करना मैं मैं किन शब्दों में अपनी व्यक्त सिद्धार्थक पाटलिपुत्र तो जा नहीं सकता उस दुष्ट विष्णुगुप्त से रक्षा के लिए ततागत की शरण में जाने के अतिरिक्त कोई मार्ग शेष नहीं है, so, है छोड़ेगा अब शीघ्र ही विष्णुगुप्त का शासन समाप्त होने वाला है सिद्धार्थक तब तक तुम्हारी रक्षा का दायित्व मेरा है तुम्हें मेरे साथ रहना होगा पाटलिपुत्र में तुम मेरे साथ प्रवेश करो आप धन्य है अमात्य दुर्लभ सिद्धार्थक आज से मेरी सेवा में नियुक्त है इनके विश्राम की व्यवस्था करो जो आजाद अमात्य कहो एक प्रार्थना है अमाध्य कैसी प्रार्थना सिद्धार्थक अमाध्य मैं यहां परिचित इन आभूषणों को आप अपने कोषागार में रख दे मुझे जब इन आभूषणों की आवश्यकता होगी मैं मांग लूंगा इसमें हानि क्या है ऐसा ही कर लो दुर्लभ सिद्धार्थ के इन आभूषण को कोषागार में रखने की व्यवस्था कर दो आई आई शकर पाटलिपुत्र की क्या सूचना है मलयेतु के भाग निकलने के कारण चंद्रगुप्त आचार्य विष्णुगुप्त पर खुद है और आचार्य विष्णुगुप्त मगध पर विजय के अभिमान में चंद्रगुप्त की आज्ञा का उल्लंघन कर चंद्रगुप्त को ही पीड़ा पहुंचा रहा है ऐसी मेरी सूचना है शकटदास तुम पाटलिपुत्र में विराट गुप्त को सूचना पहुंचाओ कि स्तन कलश वैताली के रूप में पाटलिपुत्र में भ्रमण कर और स्थन कलश को सूचना दो कि जैसे ही विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त के आदेशों का उल्लंघन करे वो तेजनापूर्ण प्रश्नियों से चंद्रगुप्त की स्तुति करे और जो भी सूचना मुझ तक पहुंचानी है वो गर्भत के द्वारा मुझे सूचित करें लीजिए आ रे इसे आप अमात्य को ही दीजिए आर्य चलिए चलिए इसे आप ही सुरक्षित स्थान पर रखवा दीजिए अमात्य शकर दास कुशागार की रक्षा और सामान्य व्यवहार तुम्हें ही करना है इस पर मुद्रांकित कर सुरक्षित स्थान पर इस पर मैंने अपनी मुद्रा अंकित कर दिए है मुद्रा तो आपकी सिद्धार्थक यह मुद्रा तो अमार की है तुम्हें कहां से प्राप्त हुई क्या यह मुद्रा आमात्र की है तुम अपने पास रख लो मेरे पास अति आवश्यक सूचना भेजनी हो तो इसे पत्र पर अंकित कर चंदनदास के हाथों भेज देना अब मैं चलता हूं से प्राप्त हुई इसे मैंने श्रेष्ठी चंदन के ग्रह के बाहर पड़े पाया तब तो ठीक है क्या ठीक है माते? यही कि महाधनियों के घर में ऐसी वस्तुएं गिरी रह सकती है जिसे कोई भी पाले मित्र सिद्धार्थ यह मुद्रा अमात्य की है अतः तुम यह मुद्रा अमात्य को दे दो और बदले में जितना चाहो उतना धम ले लो मेरे लिए इससे प्रसन्नता का क्या विषय हो सकता है क्या मात्र उसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे पर मूल्य मैं नहीं लूंगा कहिए तुम प्रशंसा के पात्र सिद्धार्थक शकटदास अब से तुम महत्वपूर्ण कार्य और पत्रव्यवहार के लिए इस मुद्रा का उपयोग कर सकते हो ज्ञा म अप विश्रम की दुर्लभ आकट अभि पौरवराज के आभूषण वय के लिए नहीं आए कहो सिद्धार्थ क्या बात है कुछ बहुमूल्य आभूषण विक्रय के लिए आए यह आपको शोभा देंगे क्यों नहीं आप इसे क्रय कर लेते इससे इन श्रेष्ठी की धन की समस्या भी हल हो जाएगी क्यों श्रेष्ठी मैं विपत्ति में हूं आ रहा हूं और इसका मूल्यांकन आप ही कर सकते हैं यदि धन इनकी विपत्ति दूर कर सकता है तो शकट को कहो कि वे इन्हें संतुष्ट करके आभूषण ले, ले मैं लेकिन सदैव आभारी रहूंगा चलिए श्रेष्ठी आपको इसका मूल्य दिला दो प्रणाम सर्वत दुखी दुख है चूणुत्र क्या नगर में कौमुदी महोत्सव की घोषणा नहीं की गई थी हाँ आरे। तो क्या नागरिकों ने मेरी बात नहीं मानी कुमार ऐसा ना कहे जब मगन में आपका शासन है तो पाटलिपुत्र की प्रजा आपका आदेश क्यों ना मानेगी तो पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव क्यों नहीं मनाया जा रहा है क्यों गणिकाएं राजमार्गो को अलंकृत नहीं कर रही है क्यों नागरिक अपनी वधुओं के साथ वैभव प्रदर्शित करते हुए शरद पूर्णिमा का उत्सव नहीं मना रहे हैं कहां है उत्सव का कोलाहल पाटली पुत्र के मार्ग रिक्त और क्यों है? प्रजा उत्सव क्यों नहीं मना रही है? कुमार कहो कुमार शुणोत्तरा मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ कुमार कौमुदी महोत्सव रोक दिया गया है किसने रोका कौमुदी महोत्सव मैं इससे अधिक निवेदन नहीं कर सकती कुमार ओ, तो आचार्य विष्णुगुप्त को कौमु महोत्सव स्वीकार नहीं दूसरा कौन कुमार के आदेश का उल्लंघन कर सकता है सुनोत्र मैं आचार्य से मिलना चाहता हूँ आज्ञा कुमार सेवा भी दुखद वस्तु है कैसे आना हुआ क्षणोत्तरा आचार्य कुमार आपके दर्शन करना चाहते हैं क्या मेरे द्वारा किया हुआ कॉमोदी महोत्सव का निषेध चंद्रगुप्त के कानों तक पहुँच गया हां अरे किसने सूचना दी कुमार को आचार्य स्वयं सुगांग प्रसाद के शिखर पर गए हुए कुमार चंद्रगुप्त ने कौमदी महोत्सव के समारंभ ऐसी शून्य पाटलिपुत्री को देखा कुमार चंद्रगुप्त कहा है अपने कक्ष में क्या मैं कुमार को यहाँ बुला लाऊ कुमार को कष्ट होगा मैं ही चलता हूं। प्रणाम आचार्य आयुष्मान भवा आचार्य आपको कौमुदी महोत्सव रोकने से क्या लाभ हुआ देने के लिए तुमने मुझे यहां बुलाया है कुमार नहीं आचार्य तो किस लिए तुमने मुझे यहां है, कुमार? करने के लिए। ऐसा है तो शिष्य को उनकी इच्छाओं का निवेदन करना है अब तुम निवेदन करने में विलम्ब क्यों कर रहे हो कुमार आचार्य बिना प्रयोजन के तो आप कोई कार्य करते नहीं ठीक कहा तुमने चंद्रगुप्त बिना प्रयोजन के विष्णुगुप्त स्वप्न में भी कोई कार्य नहीं करता इसीलिए मुझे कौमेडी महोत्सव को रोकने में आपका प्रियोजन जानने की इच्छा हुई क्या तुम भूल गए कि समस्त राजकुल को स्वर्गीय राज की निर्मम हत्या पर शोक मगना है क्या आप पौरवराज की मृत्यु आरोप शोक मग्न है तुम्हें क्या लगता है कुमार उत्तर आपको देना है आचार्य मत भूलो कुमार के मलय के अमात्य राक्षस की सहायता ऐसी पाटलिपुत्र आरोप आक्रमण करने को उद्यत है सोए समय पराक्रम दिखाने का है न कि निकॉमी महोत्सव मनाने का इसलिए मैंने उसक दिया कुमार यदि मलेकेतु आपकी चिंता का इतना ही कारण है तो आपने मलेकेतु को पाटलिपुत्र से भागने ही क्यों दिया क्या तुम अपने दे हुए वचन के कुमार मलय केतु को आधार राज्य देना चाहते थे यदि मलय को किसी भी प्रकार रोका जाता तो अमात्य राक्षस पौर राज की हत्या का आरोप हम पर सहजता पूर्वक थोक सकते थे इसलिए मैंने पाटलिपुत्र ऐसी पलायन कर रहे मलय की उपेक्षा की मैं मान लेता हूँ की मलय केतु की आपने मगध के हित में उपेक्षा की पर अमात्य राक्षस अमात्य राक्षस पाटलिपुत्र में रहकर षड्यंत्र की योजना करते रहे और फिर आपने उनकी उपेक्षा की उन्हें पाटलिपुत्र ऐसी पलायन करने दिया क्या इसके लिए भी आपके पास कुछ योग्य कारण है अमात्स तंड के पात्र न कुमार और मत बोलो की यदि वे नगर में रहते तो वे आंतरिक विद्रोह को जन्म देते और यदि उनके विरुद्ध बल का प्रयोग किया जाता तो या तो वे स्वयं क्षति करते अमात्य राक्षस की मुझे आवश्यकता है क्योंकि अमात्य राक्षस की मगध को आवश्यकता है अमात्य राक्षस का गुणी व्यक्ति तुमसे विमुख हो जाए या मेरी पराजय होगी कुमार और अमात्य राक्षस के अभाव में तुम पाटलिपुत्र में स्थिर भी हो सकते यदि अमात्य राक्षस के अभाव में मैं स्थिर नहीं रह सकता तो आप महाअमात्य का अधिकार क्यों भोग रहे हैं आचार्य मैं देख रहा हूं कि आप राज्य का ही नहीं मेरे परिवार का नियंत्रण भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मैं शिक्षक हूं मेरा साम्राज्य करुणा का मेरा धर्म प्रेम आनंद समुद्र में शांति देव का अधिवासी शिक्षक मैं चंद्र सूर्य नक्षत्र मेरे देव थे अनंत आकाशान था शामला कोमला भरा मेरी शैया थी विनूत कर्म था संतोष अपने उस शिक्षक की जन्मभूमि को छोड़कर मैं यहां कहा आ गया सौहार्द के स्थान पर कुचक्र फूलों के प्रतिनिधि काटे प्रेम के स्थान पर भय ज्ञानाम के परिवर्तन में कुमंत्रणा और कहां तक हो सकता है कुमार ले लो कुमार अपना अधिकार छीन लोनजन्म होगा हो किसी छाया क्षेत्र किसी काल्पनिक महत्व के पीछे भ्रमपूर्ण अनुसंधान करता दौड़ रहा हूं मैं शांति खो गई है स्वरूप हो गया है जान गया हूं मैं कहा और कितने नीचे हूं पर पलने वाला मैं कहा जा रहा हूं कुमार समस्त अधिकार छोड़कर जा रहा हूं चलो शारंग आप शारंग को नहीं ले जा सकते आचार्य अपनी मुक्ति का मार्ग में अच्छी तरह जानता हूं कुमार चले आचार्य शोणत्तरा आज से समस्त कार्य व्यापार मैं ही देखूंगा कुमारा कुमार आचार्य की भूमि में किसी ने आग लगा दी आचार्य और शारंग सुरक्षित है इसी क्षण आचार्य की सेवा में उपस्थित होना चाहता हूँ तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया मैं विवेश आचार्य की आज्ञा नहीं है आपकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कुमार मैं आचार्य ऐसी मिलना चाहता हूँ शोणोत्रा में आचार्य ऐसी मिलना चाहता हूँ अक्षय मैं आचार्य से मिलना चाहता हूं आचारे। मेरे तो मैं उसे रोक सकता था पर मैं जानता हूं कि संभवता उसकी कुटिया में द्वार भी ना हो और यह मेरे लिए गर्व का विषय होगा कि मेरे मित्र के पास कुटिया है जिसमें द्वार नहीं पर उस कुटिया का द्वार और उसमें रहने वाले व्यक्ति का हृदय सदय खुला रहेगा ये उन्नति अवनति नहीं अक्षय फिर क्यों तुम उसे रोकना चाहते हो और यदि तुम उसे सुखी देना चाहते हो तो मेरा विश्वास करो वो कभी सुखी नहीं हो पाएगा अक्षय कभी अवसर मिले तो उस कुटिया की भूमि पर जाकर बैठना वहां तुम्हें जन जन की पीड़ा का स्वर सुनाई देगा अक्षय उसके भवन को यदि आग ना भी लगती तब भी यह कुटिया अवश्य बनती जैसे जैसे राजप्रसादों की अट्टालिकाएं ऊपर उठती जाती हैं, उन्हें जन जन का स्वर सुनाई नहीं देता फिर जैसे जैसे उनके भवनों की भित्तियां स्वर्ण मंडित होती जाती हैं, पीड़ा के स्वरों के लिए अभेद्य हो जाती हैं, इसलिए विष्णु गुप्त को तो अपने द्वार वातायन खुले रखने ही होंगे उसे मत रोको अक्षय उसे मत रोको मैं आचार्य से मिलना चाहता हूँ आचार्य मैं उसे आदेश तो नहीं दे सकता अक्षय पर तुम्हारी सूचना उस तक अवश्य पहुंचा दूंगा अक्षय मूर्खता कैसे कर सकता है तुम कुमार को राजप्रसाद नकेले छोड़ने की मूर्खता कैसे कर सकते हो अक्षय शोरोत्रा क्या यही मेरी आज्ञा थी आचार्य आप आश्चर्य मत करो अक्षय मैं अब भी मगध कमा अमात्य हूं जाओ शीघ्र ही सुखांग प्रसाद पहुंचो मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं अक्षय अमात्य की जय हो आभत पाटलिपुत्र से आए हैं उन्हें बिना रोग तो भीतर आने दो जो आज्ञा अमात्य भगवान पाटलिपुत्र से पलायन कराए रथाध्यक्ष अश्वाध्यक्ष इत्यादि ने मुझसे निवेदन किया था कि वे अमात्य राक्षस के कारण मेरी शरण में नहीं आए हैं णक्य से त्रस्त हो मेरे उत्तम गुणों के कारण मेरी शरण में आया है इस पर विचार कर रहा था पर फिर भी इनके वाक्य का अभिप्राय मेरी समझ में नहीं आ रहा है इसका तात्पर्य तो बहुत कठिन नहीं आ रहे राजनैतिक जीवन में सहायता उसी की ली जाती है जो सामर्थ्यशाली हो आज सामर्थ्य आपके पास है तो क्या इसका अर्थ ये वो मात्य राक्षस उन्हें प्रिय नहीं है आर्य अमात राक्षस की शत्रुता महामात्य विष्णुगुप्त से है ना कि चंद्रगुप्त से यदि कभी ऐसा होता है कि चंद्रगुप्त महामात्य विष्णुगुप्त को अपने पद से च्युत कर दे तो संभव है कि अमात्य राक्षस नंदवंश की भक्ति के कारण एवं अपने मित्रों की रक्षा के लिए चंद्रगुप्त से जा मिले अश्वाध्यक्ष रथाध्यक्ष अमात को प्रिय नहीं है अतः उन्हें अमात कैसे प्रिय हो सकते हैं कुमार क्षमा करें कुमार मुझे आपने स्मरण कराने को कहा था आपको शिरोवेदना से पीड़ित अमाते राक्षस को देखने जाना था हो मैं तो बोल गया था आप अमाते दर्शन करना चाहेंगे अरे भगवान ये मेरा सौभाग्य होगा चलिए अरे प्रणाम आयुष्मान भाव कहो पाटलिपुत्र से क्या सूचना लाए हो सुचार है अमात्य कुमार चंद्रगुप्त ने आचार्य विष्णुगुप्त को अपने पद से ब्रश कर दिया है क्या यह सत्य है हां आर्य पर यह हुआ कैसे आर्य नंद वंश के नाश के पश्चात दुखी नागरिकों को प्रसन्न करने के लिए कुमार चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में कौमदी महोत्सव मनाने की घोषणा कर दी कौमदी महोत्सव के लिए नागरिकों में बहुत उत्साह था कि चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त ने आपकी बहुत बहुत, बहुत प्रशंसा की चंद्रगुप्त ने मत की प्रशंसा की धीरज कुमार क्या कौमदी महोत्सव का स्थगित होना ही चंद्रगुप्त द्वारा विष्णुगुप्त के निष्काशन का कारण था या कुछ और भी चंद्रगुप्त विष्णुगुप्त पर इसलिए भी कुंपित था आचार्य ने कुमार को सुरक्षित भाग मलये जीव सिद्धि के दुखों का विष्णुगुप्त कहा है सुना है वो तपोवन चला जाएगा जो जो वो चंद्रगुप्त से दूर होता जाएगा हमारा कार्य बनता जाएगा शकरदास जाओ कर भग अब तुम विश्राम करो शकर मैं कुमार मलयेतु से मिलना चाहता हूं मैं उपस्थित हूं अमात्य कुमार आपका स्वागत है अब आपकी शिरो वेदना कैसी है कुमार सिंहासन पर बैठा ना दूरी हो पूर्ण होगा सेना एकत्र कर कब तक यू ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे अमात्य अब देर करने की आवश्यकता नहीं है कुमार शत्रु विजय के लिए प्रयाण का समय आ गया है क्या पाटलिपुत्र से कोई सुसमाचार मिला है हाँ कुमार चंद्रगुप्त ने महामत्य विष्णुगुप्त को अपने पद से विस्थापित कर दिया है सेनापति बलगुप्त अपने पद पर नहीं है और वे हमारे हितैषी भी हैं मार्गदर्शन व नेतृत्व के अभाव में उसे पराजित करना आसान है अब आपकी आज्ञा मातृ की प्रतीक्षा है आदेश दीजिए कुमार आदेश दीजिए पहले मैं अपने सहचर नरेशों से विचार विमर्श कर लेता हूं। फिर शीघ्र ही आपको सूचित करता हूं अब मुझे आज्ञा दीजिए मातृ आपकी जय हो कुमार आप विजयी होगोरन तुम्हें नहीं लगता कि चंद्रगुप्त ने अमात्य राक्षस के गुणों की प्रशंसा कर राक्षस पर अपनी भक्ति प्रदर्शित कर दिए कुमार गुण प्रशंसा से अधिक उसने विष्णुगुप्त को अपने पद से हटाकर राक्षस के प्रति भक्ति व्यक्त की है और आपने नहीं सुना अमात ने विष्णुगुप्त के पच्युत होने की सूचना पाते ही कितने उत्साह के साथ कहा था कि अब चंद्रगुप्त उनके हाथ आ गया तुम चुप करो तक भगवान चंद्रगुप्त अब मेरे हाथ आ गए इसका क्या अभिप्राय है और क्या हो सकता है कुमार विष्णुगुप्त ऐसी अलग हुए चंद्रगुप्त का नाश करने में अब अमात को कोई लाभ नहीं और ज्यो जो विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त ऐसी दूर होता जाएगा त्यो त्यो अमात का कार बनता जाएगा इसका क्या तात्पर्य अमात के लिए महामत का पद रिक्त है कुमार मैंने निश्चय कर लिया है या तो मैं कुमार की सेवा में प्राण दे दूंगा या तथागत की शरण में चला जाऊंगा पर मगध की कुछ में कभी नहीं कितना छल, कितनी अपने स्वामी से ही विश्वास घु मेरे कुमार की रक्षा करेम करे। क्या विश्वास के योग्य है भगुराण मगध प्राप्त करने तक हमें उन पर विश्वास करना ही होगा कुमार आप निश्चिंत रहिए सामर्थ हमारे साथ है भगवान तुम कंधारों पर कड़ी निगरानी रखना मैं मलयराज व अन्य नरेशों से वार्ता करता हूँ जो आज्ञा कुमार कोई जीव सिद्धि स्वयं को आपका मित्र बताते हैं वे आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें आदर पूर्वक भीतर ले आओ हो कब तक हो जब तक की पीड़ा का अंत नहीं हो हो जाता और कितना तुम भी वही करने जा रहे जो त्याहो भद्रशा युद्ध हि पाटलिपुत्र पीडा अंत ला सकता है विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त को प्रस्थापित किया तुम किसी मगत के आसंख प्रस्थापित करने जा रहे हो क्या आप विष्णुगुप्त का पक्ष लेने आए हैं विष्णुगुप्त का पक्ष लेना होता तो मैं तुम्हारा संदेश वह कभी न बनता मैं अपने कर्मों के कारण ही पाटलिपुत्र से निर्वासित किया गया हूं फिर भी तुम्हें कहता हूं कि जो मार्ग तुम अपनाने जा रहे हो वह अयोग्य है मैंने सदैव तुम्हें टोका है अमात्य पाटलिपुत्र से अपमानित या पाटलिपुत्र से निर्वासित होने पर मुझे उतनी पीड़ा नहीं हुई जितना यह जानकर पीड़ित हुआ हूं कि तुम भी अपनी ही मातृभूमि पर आक्रमण करने जा रहे हो सोचा तुम्हें सावधान कर दो तथागत तुम्हारा कल्याण करे बदंत कहो अमात्य आप जा रहे हैं अमात्य मुझे विश्वास हो गया है कि कात्यायन मर चुका है और अब जो जीवित है वास्तव में वह राक्षस है मैं कात्यायन की मगत भक्ति का कायल था उसके प्रतिशोध का प्रशंसक तो नहीं हो सकता सोचा था कुछ दिवस तुम्हारे साथ निवास करूंगा और फिर वैशाली की ओर चल दूंगा पर अब सीधे वैशाली ही जाऊंगा क्योंकि मगध के शत्रुओं के साथ मेरा निवास असंभव है अमाध्य अमाध्य मुझे निर्वासित विष्णुगुप्त ने किया है मगध ने नहीं पर यदि तुमने मगध पर आक्रमण किया तो तुम्हें निर्वासित मगध करेगा सावधान राक्षस सावधान आप भी मुझे नहीं समझ पाए हैं बंदे आप भी मुझे नहीं समझ पाए हैं बंदे जीव सिद्धि अपनी भूमिका निभाने चलती है अब तुम्हें अपनी भूमिका निभाने सिद्धार्थक आज तुम्हारी कला की परीक्षा है चलो सिद्धार्थक तुम्हें आचार्य विष्णुगुप्त का कार्य सिद्ध करना है भद्रभा कुमार नहीं चाहते कि मैं उनसे दूर रहूं अतः जो कोई भी इस से बाहर जाने के लिए मुद्रा चाहे उसे यहीं ले आओ कैसे क्या क्या भगोराय कहा है छावनी से बाहर जाने वालों को वेश समय मुद्रा दे रहे जय सिंह कुमार की आज्ञा बनते किसी भी व्यक्ति को स्कंदावर से बाहर जाने के लिए आर्य भगौरायण से मुद्रा लेना अनिवार्य है यह कंधावर का साधारण नियम है ठीक है मुझे आर्य भागुरायन के पास ले चलो ओ, तो जीव सिद्धि का आगमन भी हो गया सावधान भागुरायन तथागत तुम्हारा कल्याण करे मिलने थे। अब क्या, राक्षस के प्रयोजन से पाटली जा रहे हैं पाप शान्त हो पाप शान्त हो अब तो मैं वहां जहां राक्षस और पिशाज का नाम भी नहीं सुना गया हो अपने मित्र पर आप भारी क्रोध दिखाई पड़ रहे हैं भदंत पर ऐसा अमात ने क्या किया जो आप उनका नाम भी नहीं सुनना चाहते उपासक राक्षस ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा मैं अभागा स्वयं अपने आप से लज्जित हूँ भदंत आप मेरा कौतूहल बढ़ा रहे हैं उपासक उस न सुनने योग के बात को सुनने से क्या लाभ यदि गोपनीय हो तो ना कहिए उपासक उसमें गोपनीय कुछ भी नहीं है तो संकोच क्यों कर रहे हैं उपासक वार्ता गोपनीय नहीं है तेरे भी कठोर अवश्य है अतः मैं नहीं कहूंगा तो मैं आपको से बाहर जाने के लिए मुद्रा नहीं दूंगा इस समय को सूचना देना ठीक ही होगा भगौरायन अमात के विरुद्ध कुछ भी कहना मेरे लिए योग्य नहीं होगा अमात के विरुद्ध मत के विरुद्ध अमात के विरुद्ध तो मैं कुमार मलेकेतु के हित में अवश्य सुनना चाहूंगा मैं असमर्थ यदि आपने तत्काल अमात के संबंध में वह सूचना नहीं दी तो मैं आपको कुमार मलेकेतु की आज्ञा ऐसी जा अन्याय राजनीतिक क्यों से मित्रता इतनी घातक होगी यह मैंने कभी सोचा भी न था आप उत्तर देने में विलम्ब कर रहे हैं पर निंदा के लिए मुझे क्षमा करना तथागत सुनो भगरायन राक्षस ने मेरा उपयोग कर एक नृत्यांगना द्वारा पौरव की हत्या करवा दी क्या राक्षस को राक्षस ने मरवाया ने नहीं पौरव राज को राक्षस से मरवाया चाणक्य ने नहीं यही सत्य है आज तो आचार्य विष्णुगुप्त ने घोषणा सही ही करवाई है कि अमात्र ने पौरव की हत्या करवाई है मैं तो मान बैठा था कि आचार्य विष्णुगुप्त ने पौरव राज की हत्या करवाई है और अपने लाभ के लिए दोष अमात के माथे मार दिया पाप शांत पाप शांत हो आर्य या कार्य उस दुष्ट बुद्धि आर्य राक्षस का ही है मत भूलिए कि नृत्यांगना को राजप्रसाद अमात्य ने ही भेजा था ओह भदंत यह तो दुख की बात मुझे शीघ्र ही कुमार मलय केतु को सत्य की सूचना देनी होगी ये लीजिए आपकी मुद्रा राष्ट्र मेरे पिता तुम्हें अपना मित्र समझ कर निश्चिंत थे और तुमने कुमार चंद्रगुप्त के स्थान पर उनकी ही हत्या कर दी तुम वास्तव में राक्षस अमात्या मलय ने सुन लिया मैं सफल हुआ सुशीत मैं इसी समय अमात्य राक्षस ऐसी मिलना चाहता हूँ रहे, उस विश्वास घाटी इसी समय हत्या कर दो आरे शांत हो क्रोध न करेंत हो पाप शांत हो आरे आप शांत हो मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं आप इस आसन पर बैठ जाए अरे कहो क्या कहना चाहते हो कुमार राजनीतिज्ञ साधारण लोगों की भांति किसी को अपना मित्र शत्रु अथवा तटस्थ नहीं बनाते राजनीतिज्ञों की मित्रता शत्रुता तटस्थता केवल स्वार्थवश होती है पर अमात्य ने मेरे पिता को वचन दिया था संभव है अमात्य कुमार चंद्रगुप्त को भी वचन दिया हो अर्थात राजनीति में अपने स्वार्थ के अनुसार मित्र शत्रु हो जाते हैं और शत्रु मित्र वे की स्मृतियों को इस प्रकार भूल जाते हैं मानो उन्होंने शरीर ही बदल लिया संभव तक कुमार चंद्रगुप्त ने अपना वचन भंग किया हो इसलिए आज अमात हमारे पक्ष में है इसलिए जब तक आप मगध का राज न प्राप्त कर लें तब तक अमात राक्षस को अपने साथ रखना चाहिए तत्पश्चात उन्हें रखना न रखना आपकी इच्छा पर है और इस समय अमात्य का वध करने से प्रजा में विद्रोह हो सकता है और इससे हमारी विजय भी संदेह युक्त हो जाएगी तुम ठीक कह रहे हो सिद्धार्थक कुमार की हो। आरे के विजय हो आर्य के प्रधान शिविरपाल दीघ चक्षु ने निवेदन किया है कि बिना मुद्रा लिए एक पत्र सहित स्कंधावर के बाहर जाते हुए एक व्यक्ति पकड़ा गया उसका आचरण संदेहास्पर्द है उसे यही लेगराण की आज्ञा का पालन हो के सेवक हो या कोई आगंतुक मैं राक्षस का सेवक्य राक्षस का सेवक तो तुम मुद्रा लिए बिना शिविर के बाहर क्यों जा रहे थे ऐसा क्या आवश्यक है जिसके लिए राजशासन का उल्लंघन कर रहे हो भूर उल्लेख पत्र तो दिखाना तुम जा सकते हो भूरान यह पत्र तो किसी की मुद्रा से अंकित है यह मुद्रा तो अमात राक्षस की है अब पत्र खोलो और पढ़ो कहीं से कोई किसी विशिष्ट पुरुष को निवेदन करता है कि मेरे शत्रु को अपने पद से हटाकर सत्यवादी ने अपना वचन पूर्ण किया है अपने शत्रु को पद से हटाकर कहीं संकेत विष्णुकुप की ओर तो नहीं विष्णुकु आगे पढ़ो आगे पढ़ो भगवान यहां निवास कर रहे मेरे मित्रों को भी जिनसे आपकी पहले से संधि हो चुकी है आपके द्वारा दिए गए वचन को पूर्ण करने की कृपा करें उनमें से कुछ आपके शत्रु के हाथी व धन के इच्छुक हैं और कुछ आपके शत्रु के राज्य के इच्छुक हैं जैसे ही आप सत्यवादी अपना वचन पूर्ण करेंगे, मेरे मित्र आपकी सेवा में कार्यरत हो जाएंगे। आपने मेरे लिए जो तीन आभूषण भेजे थे वे मिल गए हैं। मैं भी आपकी सेवा में कुछ उपहार भेज रहा हूं। कृपया उकार मौखिक सन्देश मेरे विश्वासपात्र सिद्धार्थ कैसा पत्र है बाबूरा सिद्धार्थक ये किसका लिखा लेख है मैं नहीं जानता अरे पत्र तो ले जा रहा हूं पर यह नहीं जानते कि किसका लेख है ये बताओ की मौखिक संदेश किसको सुनाना है आप लोगों को हम लोगों को आप लोगों से पकड़ा हुआ मैं नहीं जानता मैं क्या बोल रहा हूँ अभी जान जाओगे सुधार्थक इसे तब तक पीटो जब तक यह कुछ बताना दे जैसी आ रही क्या गया क्या है मुझे नहीं पता अभी पता चले जाता ऐसा मत करिए मारा जाऊंगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है हमसे चतुराई ये देखिए यार कुमार इस पर भी राक्षस की अंकित है संभव तो यह वही उपहार होगा जो पत्र लेखक भेजना चाहता है सुशीदार तक इसे खोल कर दिखाओ कुमार कुमार ये तो वही आभूषण है जो आपने अमात्य राक्षस के लिए भेजे थे निश्चय ये पत्र चंद्रगुप्त के लिए है तक इसे आर बिटो जैसी आ रही क्या कुछ मार पड़ी तो क्षमा मानता है कुमार मैं सत्य बताने को तैयार मुझे अब है, मैं देता हूं। अब बताओ क्या है अभय सत्य बोल, बोल रहा हूं कुमार ठीक है क्या है पहले मुझे कीजिए पन्धनमुक् <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> कुमार हमारे राक्षस ने संदेश भेजा है की पौरव राज के मित्र अब मलय केतु के मित्र है आरे मलय राज नरेश, नरेश ने पहले ही संधि कर ली है इनमें से काश्मीर नरेश आपका राज व अन्य मलय केतु का कोश एवं अस्थिबल चाहते हैं तो जैसे आपने विष्णु गुप्त को अपने पद से निकाल कर मुझे प्रसन्न किया है उसी प्रकार मेरे मित्रों का मनोरथ पूरा कर उन्हें भी प्रसन्न करने की कृपा करे इतना ही मौख संदेश है तो चित्रवर्मन वर्मन पुष्कर इत्यादि भी मुझसे द्वेश करते हैं इसीलिए मात्य से इतना प्रेम तक मैं इसी क्षण मात्य से मिलना चाहता हूं जैसी कुमार की आप क्या, क्या? आप अशांति के मत शकत हमारी संपूर्ण सेना में चंद्रगुप्त से असंतुष्ट अनेक पदाधिकारी सम्मिलित हैं अश्वाध्यक्ष अथ्यक्ष सम्राट के अनेक पुराने सेवकों को कुमार मलय केतु ने आश्रय दिया है यही मेरी अशांति का कारण है जिस प्रकार पाटलिपुत्र से अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों का पलायन हो रहा है उससे शंका उत्पन्न होती है या तो वास्तव में वो दुष्ट विष्णुगुप्त के अत्याचारों की पराकाष्ठा हो रही है या वो हमें घेर रहा है बलगुप्त की भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है दुर्भ हा मेरी ओर से कुमार के अनुयायी राजाओं से कहो कि अब पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने का समय आ गया अब हमें विभाग बनाकर चलना चाहिए सेना का नेतृत्व मैं करूंगा कुमार मलय तुम मध्य में रहे कुलूत कश्मीर व अन्य राजा उन्हें चारों ओर से घेर कर चले सभी को अपनी अपनी सेना को सज्र करने के आदेश दो जो आज्ञा मान अमात्य की जय हो कुमार मलय के तू आपके दर्शन करना चाहते हैं अमात्य सुधार्थक कुमार कहा है अपने शिविर में चलो क्या हुआ सुसार्थक हा हमात्य कुछ निवेदन करना चाहता हूं पर साहस नहीं हो रहा है अभयदान हो तो साहस करने का प्रयत्न करू कहो सुसिद्धार्थक अमात्य आपका यूं कुमार मलेकितु के, के सामने जाना शोभा नहीं देता कुमार क्या सोचेंगे हाँ क्यों ना आप कुमार मलेकितु द्वारा भेजे गए आभूषण धारण कर ले इससे कुमार भी प्रसन्न होंगे तुम ठीक कहते हो तक चक्रदास जो आभूषण मैंने खरीदे थे उसमें से एक कंठाल लिया वही धारण कर मैं कुमार के समक्ष उपस्थित हूंगा या मैं माति को कंठार पहना देता हूं आभार से था, था अब चलिए आ कुमार अमात्य बहुकाल पश्चात आपके दर्शन के कारण में व्याकुल था यह तो आपका मेरे प्रति स्नेह है जो आप ऐसा कहते क्या कोई योजना बना रहे थे प्रयाण की तैयारी कर रहे थे तो भागने की तैयारी कर रहा था किस लिए प्रयाण की योजना हो रही थी अमात्य आक्रमण के अतिरिक्त और क्या तैयारी हो सकती है कुमार मलिकेतु आक्रमण पाटलिपुत्र पर बात तो खूब बनाता है क्या तैयारी की आपने कुमार सेना का नेतृत्व में करूंगा पाटलिपुत्र से पलायन कर आए हमारे सहयोगी सेना के पीछे रहेंगे ओ, जो मेरा विनाश करके चंद्रगुप्त की सेवा करना चाहते हैं वे ही मुझे घेर कर चलेंगे अमात्य, क्या कोई ऐसा है जो पाटलिपुत्र कार्य समाप्त हो गया है पांच छह दिन में हम लोग ही वहां पहुंच जाएंगे अच्छा यदि ऐसा है तो आपने पत्र लेकर इस पुरुष को पाटलिपुत्र क्यों भेजा है सिद्धार्थक अबाते। अबाते। मेरी रक्षा कीजिए तो रहस? रहस? मैं रहस्य छिपा न कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ क्षमा करेंगे आवाज तो मुझे क्षमा करे पौराय स्वामी के सामने लज्जीत भयभीत ये नहीं कहेगा स्वयं अमात्य को बता कुमार की जैसी आज्ञा अमात्य सिद्धार्थक का कहना है कि आपने उसे यह पत्र देकर तथा मौखिक संदेश देकर कुमार चंद्रगुप्त के पास भेजा है क्या तुमने ऐसा कहा है इनके बहुत बार ले पर मुझे यह कहना पड़ा असत्य है पीटा गया हुआ व्यक्ति कुछ भी कह सकता है अबात यह पत्र शत्रु की चाल है पत्र को पूरा करने के लिए आर्य ने ये आभूषण भेजे थे तब यह शत्रु की चाल कैसे हो सकती है ऐसे विशिष्ट आभूषण जो विशेषकर कुमार ने आपको उपहार स्वरूप दिए थे उन्हें आप सिद्धार्थ को कैसे दे सकते हैं और आपने पत्र में यह भी लिखा कि मेरा अतिविश्वास पत्र सिधार तक से मौखिक संदेश भी सुन लीजिए कैसा मौखिक संदेश कैसा पत्र यह पत्र मेरा नहीं है कुमार तो फिर इस पे अंकित मुद्रा किसकी है कुछ भी कर सकता है कुमार हम आज कह रहे हैं सिद्धार्थक यह पत्र किसने लिखा है आ, कुमार हम आते कुमार। क्यों मार खाना चाहते हो तो कुमार यदि यह पत्र शकर दास ने लिखा है तो यह पत्र मैंने लिखा है। तक मैं शकर दास से मिलना चाहता हूं जो आ गया आ आ, कुमार अमात राक्षस के समक्ष शकरदास कभी नहीं कहेंगे कि यह उसका लिखा लेख है क्यों ना उसके द्वारा लिखा दूसरा पत्र मंगवा लिया जाए सब बातें अभी स्पष्ट हो जाएंगे अमात के आप तो इन हस्ताक्षर को पहचानते ही होंगे आपका क्या कहना है अक्षर तो मिलते जुलते हैं क्या सचमुच शकरदास ने यह पत्र लिखा है कहीं धन के लोभ में शकरदास को अपने परिवार का स्मरण तो नहीं हो आया और उसने स्वामी भक्ति भुला दी या अपने स्त्री पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए स्वामी भक्ति से विमुख शकटदास ने भेद में शत्रु से मिलकर ये हीन की मेरी मुद्रा इस समय शकटदास की उंगली में है सिद्धार्थक ने शकटदास के प्राणों की रक्षा की है यदि सिद्धार्थक विष्णुगुप्त का गुप्तचर है तो यह सब संभव है स्वामि मेरा स्वामि क्या हि धा तमी क स्मृति या ये भोषण मेरे स्वामी परो धारण किया करते थे आभूषण आपने कहा से प्राप्त किया माफिया गले व्यापारियों से खरीदा है मेरे स्वामी की स्मृति आए, आए तुम जूते हो तुम पापी हो से, तुम पापी हो आए, आए। क्या ये आभूषण पौरव के हैं राज द्वारा धारण किए गए भूषण आपके पास खास है आर्य जबकि ये कुमार चंद्रगुप्त के नियंत्रण में थे विष्णुगुप्त और आप मुझे भी चंद्रगुप्त सौंप देना चाहते थे मेरा विश्वास कीजिए कुमार मेरा विश्वास कीजिए यह विष्णुगुप्त का षडयंत्र है अब भी विष्णुगुप्त तो दोषित मत कहिए आर्य क्या कह मुद्रा आपकी नहीं है कह लेख आपका नहीं है आभूषण मेरे नहीं है क्या यह आभूषण के नहीं है क्या शकर आपका विश्वस्त नहीं है क्या सिद्धार्थ विश्वस्त नहीं है क्या क्या आप क्या क्या जुटवाएंगे नंदपुत्र के होने वाले स्वामी के लिए दया हो क्या उत्तर है आपके पास मात्या क्या उत्तर है की लीला है मेरे हिस्सा जन ने मुझसे छल किया राक्षस पहले मेरे पिता की हत्या करवा दी अब चंद्रगुप्त का महामंत्री पद हासिल करने के लिए मेरी हत्या की योजना बना रहे थे मैंने आपकी पिता की हत्या नहीं की है कुमार तो की मेरे पिता की हत्या विष्णुगुप्त ने तो क्या जीव सिद्धि भी झूठ बोल रहे हैं जीव भी विष्णुगुप्त का कार्य करने वाला निकला तो अवश्य शत्रु ने मुझ पर अधिकार कर लिया है सेनापति शिखर सेन को आज्ञा दो कि मेरी भूमि मेरा गजबल चाहने वाले अनु राजाओं की हत्या कर दो जो आ गया कुमार। राक्षस, राक्षस मैं विश्वास खाते नहीं हूं मैं मलई के तु हूं इसलिए जाओ और मेरी और से कुमार चंद गुप्ताश रह लो मैं मलई के तुम्हें विष्णुगुप्त और चंद्रगुप्त को उसी प्रकार नष्ट कर सकता हूं जैसे दुर्नीति धर्म और काम को नष्ट कर देती है क्या तुम जा सकते हो कुमार अब समय बिताना व्यर्थ है क्यों न हमारी सेना शीघ्र ही पाटिलिपुत्र को घेरने के लिए प्रयाण कर दे मुझे सोचने दो पकुराण मुझे सोचने दो क्या है मलाराज तुम कुछ बोलोगे भी या नहीं बुरी खबर है क्या है मुझे रोना आ रहा है तो रो लो <laughs> नहीं पर यह रोने का समय नहीं है अरे मैं आपको सावधान करने आया हूं <laughs> पर आपको सूचना देने के लिए मुझे अपने स्वामी से विश्वासघात करना पड़ेगा <laughs> जल्दी बताओ क्या सूचना है आर मैं मलेकेतु के, के सेनापति शिखर से इनको सूचना देने जा रहा हूँ की कुमार मलयेतु की आज्ञा ऐसी वो आपकी व कुमार के अनुयायी राजाओं की हत्या कर दे आपके पास समय बहुत कम है आप बचना चाहते हो तो भागी यार मुझे शीघ्र शिखर सिंह को सूचना देनी है शिखर सिंह को सूचित करना है भागो अरे ये तो कुमार का से तक है अब क्या होगा ये तो इस कुमार के सामने रहस्य वो तुम्हें ढूंढ दे जाओ द्वार खोलो जाओ Şıkırsin Şıkırsin Şıkırsin Şıkırsin शिखसे शिखसे शिखसे शिखरसे के अनुशासन है सुद्धारीरता सु <ग़ाँ> आ, मैंने कुछ नहीं देखा इतनी सुरक्षा है आरे, आ, अरे इतना इतना नहीं इसे कम कर लीजी आरे। नहीं, नहीं, तक इतना तुम हो अरे, नहीं। आ, आप कहते हैं तो ये बाहर में ढो लूंगा पर मुझे आपको एक सूचना देनी थी यारे सूचना सारे प्रकरण में तुम भूले क्या हाँ सेनापति कुमार मलय केतु ने आपको मलयराज चित्र वर्मा एवं पुष्कर की हत्या करने का आदेश दिया है दौड़िए वे गुप्त मार्ग से कंधा से भाग रहे हैं तुम छूट बोलो तो आप सच कुमार से ही पूछ लीजिएगा पर शीघ्रता कीजिए क्या आपने मलयराज एवं अन्य राजाओं की हत्या का आदेश दिया है तक है? अपि तत् जीवी क्यों कु आ मेरे पिषन को भाग ते मल कुरी हदेश मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा न रुके और उनकी हत्या ही करनी है और, और तुझे रक्षा करना चाहता हूँ भागो तुम्हारे स्वामी भाग चुके हैं कुमार मलिकेतु ये मैंने क्या करवा दिया अब तुम अपने प्राणों की रक्षा कैसे करवा पाओगे चलो सिद्धार्थक अब तुम्हें कुमार मलिकेतु को सूचना देनी है चंद्रगुप्ती रक्षा करिए रक्षा करिए तूावर में भगदड़ बच गई है सभी अपनी अपनी मातृभ की ओर भाग रहे हैं उन्हें रोको उनके बगैर मेरा सैन्य सामर्थ कहाँ रह जाता है सेनापति शिखर सेनापति शिखर को बुलाओ इस पागल समुदाय को रोकने को कहो अमोदास विरोध तोड़ो उन्हें रोको अभी तक यहां क्या कर रहे हो सेनापति शिखर सेन को लिवालाओ जय सिंह कुमार क्या क्या शिखर सिंह शिखर सिंह शिखर सिंह शिखर सिंह कहा स्वामी कुमार मलय के तु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं शिखर सिंह रुको अरे मूर्ख ये पत्तियां खाओ मे सा चिखर शिखर शिखर शिखर शिखरसे का हो शिखर शिखर सेह का हो शिखर सेह शिखर शिखर सेह शिखर सेन शिखर सेन कहा होने क्या कर दिया ये मैंने क्या कर दिया कुमार मलय केतुर मैं आपका अपराधी हूं आ रहे बलगुप्त दिखाई दे रहे शिखरसेन, शिखरसेन शिखर सेन आरे शिखर सेन आरी शिखर सेन आरे शिखर सेन, सेन। आपने रखा है लाइए यारे आपका बोझा मुझे दीजिए अरे फन है आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हैं जानते नहीं मैं कुमार मल के तुका विश्वस दू छोड़ दो इसे देखा एक राजपुरुष ही दूसरे राजपुरुष को पहचान सकता है हाँ आर्य आप हमारे सेनापति से वृक्ष उठाने का दास कैसे करा सकते हैं इसका दंड जानते हैं आप आर्य आर्य शिखर इस समय बंदी है बंदी क्या मतलब है आपका कुमार चंद्र गुप्त क्या क्या बंदी बनाया गया है ये क्या किया आरे, आरे, मैं अपने स्वामी को क्या मुंह दिखाऊंगा आर्य यहाँ डूबने के लिए कोई उचित स्थान है यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तुम अभी मिल जाएगा क्या तुम्हें मलयेतु तक कुमार चंद्रगुप्त का संदेश पहुंचाना है कुमार चंद्रगुप्त का संदेश कुमार चंद्रगुप्त रख पात नहीं चाहते अतः उन्होंने मलयेतु को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है आया, आया, आया, आया, आया, आया, आया, आया, ये कैसा दुखद संदेश आया, आया, मेरे स्वामी ये क्या हो गया पर आ मैं कोई भी संदेश निःशुल्क नहीं ले जाता इसलिए आपका कार्य करने के लिए मुझे धन देना होगा इन्हें धन दिला दो नहीं नगर नहीं तो मैं बाद में ले लूंगा पर यह ठीक नहीं लगता आ रहे हैं सब तुम चाहते हो या नहीं जाता हूं कमी कुमार कुमार हुआ आपको भी वृक्ष ढोना होगा क्या बक रहे हो, आपको आत्मसमर्पण करना है तक सुशीता मैं नहीं कह रहा हूँ यह संदेश सेनापति बलगुप्त ने चंद्रगुप्त की ओर से भेजा है सेना पति शिखर से कहा वृक्ष उठा रहे नहीं नहीं उन्हें बलगुप्त ने बंदी बना रखा है यह सब क्या है भगवान आर ये सब विष्णु लीला है विश्वासघात सब विश्वासघात आप लोग ऐसा नहीं कर सकते मैं कुमार का सेवक हूं आपके क्रूर हाथों से उन्हें कष्ट हो सकता है लाइए मुझे दीजिए इसी में आपकी भलाई है कुमार हाथ पीछे करो कुमार तो भी कत्सा तु अ अनस्थगा चलो हे प्रयास हि अमात्य काच्या कात्या धिक्कार है मेरे जीवन को क्या राक्षस के कारण ही उसके मित्रों का विनाश होगा सभी ओर से परास्त मैं भागा क्या करूं क्या तपोवन चला जाऊं या वहां भी प्रतिशोध की भावना वाला मेरा मन शांत नहीं होगा या आत्मघात कर लू नहीं यह मुझे शोभा नहीं देगा कहा जाऊ क्या करूं किससे सहायता प्राप्त करूं ताकि शत्रुओं का नाश हो और मेरे मित्रों की मुक्ति हो सिद्धार्थक दौड़ आचार्य की आज्ञा का पालन करना है वहां सिद्धार्थक भी तेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा सिद्धार्थक सिद्धार्थक मैं सुधार यहाँ यहाँ <laughs> सिद्धार्थक में सफल रहा मैं सफल रहा <laughs> कौन हो तुम क्या हो गया तुम्हें मैं सुधार्थक तो तुम मुझे पहचानते हो क्या हो गया तुम्हें सिद्धार्थक तब तो नहीं पहचान रहे थे मैं नहीं पहचान रहा था तुम्हें क्या कह रहे हो तुम हाँ जब मुझे पीट रहे थे पहचान भी नहीं रहे थे तुम ओ, वो <laughs> पहचानता तो पीटता कैसे अब मेरी मार मित्र <laughs> सिद्धार्थक मैं तुम्हारा मित्र हूँ राज्य कर्मचारी भी यदि इस समय तुम मुझे पीटोगे पीट। तो एक राज्य कर्मचारी को पीटने का सम्राट बचाओ आचार्य बचाओ सम्राट बचाओ आचार्य बचाओ मतमूर्ख यदि हम राक्षस निकट में हुए तो सारा भेज जान जाएंगे जायेंगे हमें क्या करना है अब हमें शीघ्र पाटली पुत्र पहुंच वेश बदल चंदन दास को पर मारना है क्यों आचार्य कोई को दूसरे वधिक नहीं मिले चुप्रे मूर्ख चंदन की रक्षा भी तो करनी है इस समय आत्ते राक्षस कहाँ है सुधार्थक निपुण अमाती का, का पीछा कर रहा है वो अमाती को शीघ्री पाटली पुत्र भेजेगा लो खाओ मैं अभागा कहां जाऊं यहां कोई दिखाई भी तो नहीं देता कि किसी से पाटली पुत्र और चंदन का हाल पूछू उसे कभी शमा मत करना प्रभु उसे कभी क्षमा करना उसे कभी जमा मत करना नागरिक अरे दुष्ट के में कोई शांति से मरने भी नहीं अरे नागरिक सुनो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ मेरी सहायता करना चाहते है तो मुझे मरने दीजिए नागरिक सुनो नागरिक नागरिक मुझे मर जाने दीजिए मुझे मर जाने दीजिए नागरिक नागरिक क्या नाम है तुम्हारा उद्रक तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते हो मैं अगर आत्महत्या नहीं करूंगा तो वो दुष्ट विष्णुगुप्त मेरी हत्या करवा देगा विष्णुगुप्त गुप्त आ? लेकिन उसने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है मैं पाटलिपुत्र के शेषी चंदन का मित्र यही मेरा दंड है अपनी मित्रता के कारण दुष्ट विष्णुगुप्त ने मेरा सर्वस्व छीन लिया मेरे परिवार को कारागार में डाल दिया मुझे राज्य से निर्वासित कर दिया मैं प्रतिष्ठा खोकर क्या करूंगा मित्र क्या जीवित हैं चंदन दास जीवित का त्याग किया था तब तक तो जीवित था पर अब शीघ्र ही मारा जाएगा अमात्य बार बार उससे आपका परिवार मांगा जा रहा था पर आपके स्नेह के कारण चंदन चंदनदास ने आपके परिवार को विष्णुगुप्त के हाथों नहीं सौपा इसीलिए उसके मरने का समय टलता जा रहा है पर यदि यदि चंदन दास ने विष्णुगुप्त के हाथों आपके परिवार को नहीं सौंपा तो सूर्यास्त से पूर्व उसका वध कर दिया जाएगा अमात्य उसके वध की घोषणा हो चुकी है अमात्य मिठ तुम्हें आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं मैं स्वयं को समर्पित कर चंदन दास को बचाता हूँ आ आ आज चंदन दास की हत्या होगी अवश्य होगी बोलो हमारा आखेड़ भी आ गया ना <खेट> की रक्षा करो बात तुम करो तेरे पति की रक्षा करो तेरी अब तुम कर लो चाहो यार रहना उचित नहीं है देवी अब मेरा कौन है स्वामी देवी मेरी हत्या का शोध मत करो हर्ष होना चाहिए कि मेरी हत्या मित्रकार के लिए हो रही है ना कि किसी अपराध के लिए अब, अब तुम चाहोते सामने मैं से ना, जा ना जा जा पुत्र सदा के लिए पिता होने वाले अपने पिता को प्रणाम अपनी मा की देखभाल करना और वहा जा करना जहा लोग विष्णुगुप्त का नाम तक ना लेते हो चंदन दास तुम्हारी हत्या का समय हो गया है <laughs> <laughs> जा, जा पुत्र <laughs> <laughs> को, को ले जाओ उनकी चिक्स हमारी एकाग्रता भंग हो रही है, मुझा है मुझा क्या हुआ अनिलोम भाई इस बार हत्या करने की बारी तो मेरी है नहीं ये हत्या मैं करूँगा है नहीं ये हत्या तो मई करूंगा भाई मैं तुम्हें ये हत्या नहीं करने दूंगा तुम लोग हत्या क्यों नहीं करते यह हमारा व्यक्तिगत मामला है तुम भी इसमें क्यों बोल रहे हो हत्या भली भाती हो यह देखना मेरा कर्तव्य है हत्या भली भाती हो यह देखना हमारा कर्तव्य है तो तुम लोग हत्या क्यों नहीं करते ही तो रहे हैं तुमने कब कहा नहीं कर रहे हैं तुमने कहा नहीं कर रहे हैं नहीं। मैंने भी नहीं कहा हत्या <सवाथ> करो कुछ स्वयं आप मेरी हत्या कर सकते हैं, लेकिन मेरे मित्र को छोड़ अमार, अमार, क्या है मित्री मे मत मिजलित म हमारे कार्य में व्यवधान डालने वाले आप कौन है मैं अमात्य मैं अमात्य राक्षस हूं मेरे परिवार को शरण देने के कारण ही मेरे मित्र चंदन दास को मृत्यु दंड दिया जा रहा है कृपया आप मेरी हत्या कर दीजिए पर मेरे मित्र चंदन दास को छोड़ दीजिए कही नहीं, नहीं, नहीं मेरे प्राणों की भिक्षा मांगना आपको शो नहीं देता मत नहीं देता तुम्हारा कार्य प्रशंसा के योग्य है चंदन पर यदि मैं तुम्हे मरने दूं तो धर्म के अनुकूल नहीं होगा विको मेरे मित्र को छोड़ दो हमें चंदन दास के वादेश हुआ है आपके वध का नहीं हम आपकी हत्या नहीं कर सकते यदि आप मेरी हत्या नहीं कर सकते हैं तो मुझे बंदी बनाकर महामत विष्णुगुप्त के समक्ष प्रस्तुत करिए मैं स्वयं के लिए मृत्यु दंड मांग लूंगा हमें आपको बंदी बनाने का भी आदेश नहीं है क्या विष्णुगुप्त के शासन में प्रार्थना भी सुनने योग्य नहीं होती कुमार चंद्रगुप्त के शासन में सत्य की सदैव सुनवाई होती है अमात्य लीजिए अमात्य स्वयं आचार्य विष्णुगुप्त आ रहे हैं अब आप उन्हीं से प्रार्थना कीजिए राक्षस आपके समक्ष आत्मसमर्पण करता हूँ चंदन दास की हत्या में विलम्ब क्यों हो रहा है नहीं दया मेरे पापों का मेरे मित्र को इतना कठोर दंड मत दीजिए महामत्य अन्याय है तुम मुझसे न्याय अन्याय पर विवाद करना चाहते हो राक्षस नहीं महामत मैं आपसे मेरे मित्र के लिए क्षमा और मेरे लिए मृत्यु दंड, दंड मांग रहा हूं मुझ पर दया कीजिए महामत मुझ पर दया कीजिए तुम दया के पात्र नहीं हो रासो कीजिए महाम कीजिए मैं तुम्हारे मित्र पर दया कर सकता हूं और तुम्हें दंड दूंगा कहो स्वीकार है तुम्हें मुझे दंड दीजिए पर मेरे मित्र को अभ्य दीजिए महामात्य तो सुनो राक्षस आज से मैं तुम्हें चंद्रगुप्त का महामात्य घोषित करता हूं यही तुम्हारा दंड है अब महामात्य मैंने आपने आप है खाते यह सब यह सब छलता महामाध्य शकर दास का पलायन वहा पत्र भूषण जीव सिद्धि का के विरुद्ध अभियोग सब छमक रहे अमात्य आपको पुनः यहां लाने के प्रयास में ही हमने यह झूठ बोला अमात्य मेरी रक्षा मे रक्षा मधी हा अविश्वास मुझे क्षमा के अमागध का हित इसी में है कि तुम ी दायित स्वीकार करोत्य अमात् Tam attı! क्या प्रणा मैं धनरे राष्ट्र आराधन तन से मन से तन से तन मन तन जीवन से करे श्रद्धा मस्तके राष्ट्र अभिवादनरे राष्ट्र अभिवादनरे राष्ट्र आराधन आराधन आराधन आराधन हस्ते शैशव यौव शैशते यौव प्रौढतापूर्ण जीवन का अर्चन राष्ट्र का अर्चन राष्ट्र आराधन राष्ट्र आराधन आराधन कर अपना भवितव्य समझ कर हम करे राष्ट्र का चिंतन हम करे राष्ट्र का चिंतन हम करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन आराधन करे राष्ट्र आराधन, आराधन, आराधन क्या या हमें युग युग की जलती अनेक घटनाए की से से पर आई बनकर हमने हमने हमने किया किया था का हमने किया था था का का माता ही उसे दिया अभिषेके उच्च श्रिमुण्डो हि जिस पर बैठी से सुखी जग का शासन अवकालचक्री Take care. Take care.